तो क्या कहा उपयोगिता के अभाव में उपयोगिता के अभाव में हाँ जी भाई इधर की आवाज नहीं आ रही बता रहे लोग हेलो हेलो हाँ जी क्या हुआ आ रही है अभी हेलो हल्का सा बड़ा ही हल्का सा ज़रा सा हेलो थोड़ा नीचे करें उपयोगिता के अभाव में उपयोगिता के अभाव में है ना समाधान का अभाव है और समाधान के अभाव में थकान है है ना पैसे को उपयोगी माना सुविधा संग्रह के लिए को उपयोगी माना मानने से उपयोगिता होती नहीं है थोड़ी कम कर भाई हम कुछ भी चीज को उपयोगी मान लेवें अगर वो उपयोगिता उसकी उतनी नहीं है तो आगे न पीछे चलते चलते उसके साथ हमारे अंदर वो उपयोगिता प्रकट नहीं होती है थकान आ जाती है यह बात समझ में आ रही है आप बहुत थके हुए होते हैं जैसे उदाहरण लिया सही रात में दो बजे कोई मित्र आ गया आपके अंदर थकान गायब हो जाता है क्या हो जाता है ऐसा सारा मन से है ना उपयोगिता दिखती है आपके अंदर ताकत बना रहता है अब जीना क्यों है और जीना कैसे है? अगर इन प्रश्न का उत्तर ही नहीं हुआ है इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं हुआ है तो हमारे अंदर विचार शक्ति जो है तैयार ही नहीं हुई है कुछ आवाज फट रही क्या कुछ ठीक करो भाई क्या क्या, क्या आपने को चेंज कुछ कर दिया जीना क्यों है और जीना कैसे है यदि ये प्रश्न का एक समय उत्तर नहीं हुआ तो मानव में विचार शक्ति का अभाव हो जाता है थके हुए सोते हैं थके हुए उठते हैं क्योंकि यदि विचार में सिर्फ भोगी है संग्रही है संघर्ष है सुविधा है उससे ताकत आता नहीं है क्योंकि वो है नहीं तो मानव में जो बल है जो ताकत है उसको कहा समाधान ही विचार है और यही मनोबल है मनोबल कब हुआ ये मेरी ताकत में ताकत कैसे आया जब मैं मेरा आचरण सर्व मानव की कामना सर्व मानव की चाहत से जुड़ता है उसी को विचार कहते हैं उसी को समाधान कहते हैं इसी को मनोबल कहते हैं इसी को पवित्र विचार कहते हैं तो मेरे विचार में पवित्रता पवित्रता ही मनोबल है हजारों साल से हम लोग बातें कर रहे हैं मनोबल की मानव में बल जो है मनोबल जो चीज़ है वो विचार शक्ति है और वो तभी है जब वो पवित्र हुआ पवित्र का मतलब ये है कि मेरी जो चाहत है और सर्व मानव की जो चाहत है वो समान है है न उस, उस सर्व मानव की चाहत के अर्थ में मेरा में विचार शक्ति बन गई है सर्व मानव के प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो गया है है ना एक मानव ने अनेक मानव के सभी प्रश्न का उत्तर हमारे पास हो उसी को बोला पवित्र विचार यदि उसमें कोई कल्टिज्म है ग्रुपिज्म है वो पवित्र विचार नहीं है वह अपवित्र विचार है और अपवित्र विचार होंगे थकान होगा होगा थकान आना ही है तो क्या करा मनोबल क्या चीज है भाई गोयल साहब समाधान क्या है हाँ वही समाधान है उसका मतलब ये निकला कि सर्व मानव जो चाहता है मेरी भी चाहत वही है सर्व मानव जैसा जीना चाहता वैसे मैं जीता हूं यही हमारा मनोबल है उसके बाद थकान नाम की कोई चीज कभी होती ही नहीं है इसमें कोई रहस्य नहीं है तो पवित्र विचार ही मनोबल है शिक्षा का दायित्व है शिक्षा का काम है कि एक बालक में एक उम्र में इन विचारों का बल उसमें मजबूत हो जाए भैया हाँ जी। शरीर उम्र के हिसाब से तो शरीर थकता है ना किधर से ऊपर से ऊपर से हाँ जी, हाँ जी। उम्र के हिसाब से तो थकेगा ना थोड़ा तो। थो। काम करने की इफिशियंसी कम होगी कुछ तो होगा ना मन कितना भी प्रसन्न रहे मजबूत रहे मगर उम्र तो उम्र है सच तो सच सच्च है मैं भी सच की बात कर रहा हूं झूठ की करी नहीं एक बार भी <laughs> देखिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई उम्र हो गई बुढ़ापा हो गया तो बुढ़ापे की कोई उपयोगिता है या नहीं है कि बुढ़ापा आदमी बुढ़ा आदमी किसी काम का नहीं है है है ना उपयोगिता तो बड़े आदमी को अपनी उपयोगिता रहती है वो, वो ताकत रहता उसमें जब उसको दिखना बंद हो जाती है थकान हो जाती है आज तो दिखती नहीं है आज तो पैसा कमाना बराबर उपयोगिता जिस दिन रिटायर होता है उसके अगले दिन किसी काम का नहीं रिटायर होने के एक दिन पहले देखो घर में कैसा होता है उसके साथ सबसे पहले अखबार किसके पास जाएगा रिटायर होने के एक दिन पहले तक उसी के पास जाएगा क्योंकि जो पैसा कमाएगा पहले अखबार का हकदार कौन है पहले चाय किसको मिलेगी तो उसी को मिलेगी क्योंकि इतने साल से पैसा कमाता है अंडा देता मुर्गा सबको अच्छा लगता है <laughs> मुर्गा <laughs> है ना? <laughs> और पता लगा कल आज रिटायर हो गया कल सुबह उठा उन्हें का अखबार अरे तुम रेन्दो ना तुमको क्या करना कहीं जाना तो नहीं यही पटे रहना है वह अखबार बेटा देखेगा जाना उसको है चाय उसके लिए लेके देंगे आदमी को एकदम शौक लगता है एकदम शौक लगता है क्या हो गया है? तो मानव में पांच अवस्थाएं अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं मानव में पांच अवस्था बाल्य अवस्था किशोर अवस्था युवा अवस्था युवावस्था अवस्था और अवस्था इन पांचों अवस्थाओं की कोई उपयोगिता है या नहीं है यदि इन पांचों अवस्था की उपयोगिता है और उनको अवगत होती रहे और वो उस अपनी उपयोगिता को पहचान पाएंगे और जिएंगे कभी भी थकेंगे नहीं कभी नहीं थकते वो शरीर काम नहीं भी करे तो भी काम कराते रहते हैं मतलब समय बाउंडेड है ना कि चार घंटा इतने इसी वाले को करना चाहिए इतना देर खेलना चाहिए अरे मेरे भाई नौकर से बात थोड़ी कर रहे हैं समय बाउंडेड नौकर के साथ जुड़ा रहता है मैं शरीर के बारे में बोल रहा था शरीर, शरीर के है बारे, बारे है। में ये कहा शरीर इज डिजाइन फॉर एक्टिविटी एंड इट नीड्स अ चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहे वो बालक हो युवा हो वृद्ध हो प्रोढ़ हो वो सभी में हर आयु में सुन रहे हैं चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए बैठे हुए के बाद खड़े होने को चाहिए खड़े होने के बाद लेटने को चाहिए किसको कितनी देर चाहिए कोई मतलब नहीं निकलता शरीर की अवस्था पर डिपेंड करता है तो थकने, के बाद चेंज रही थी ना आवाज। तो थकने के बाद एक्टिविटी चेंज होती है के? बोलते तो ऐसी जनरली सोते सोते थक गया यार दिन भर बैठे रह थक गया चलते चलते थक गया सोया ही थका उठा ही थका ये आदमी का ये भाषा किसका है ये समस्याग्रस्त आदमी का भाषा है नहीं ये जनरल जनरली अपन सुनते हैं अभी तक जनरली भ्रमित आदमी ज्यादा मिले आपको <laughs> नहीं मेरे तो सभी को मिले होंगे फिर ऐसा होगा सभी को तो मिले होंगे तो है इसका मतलब क्या हुआ इसको ठीक से समझ लेते हैं वो तो रोग होता है भाई स्वयं इच्छा है मेरा निवेदन सुनेंगे थोड़ा अगर स्वयं में स्वप्रेरित भाव है वास्तविकता को समझना है उसमें जीना और उसमें एक ऊर्जा है और स्वप्रेरित भाव से अगर मैं कुछ करता हूँ तो थकान तो मुझे आज तक आई नहीं मेरे शरीर का अभी आयु 86 ईयर चल रहा है और मैं सारे काम करता हूँ जो युवा करता है और अभी खेती भी करता हूँ घर से गाड़ी से लगा आता हूं। और मुझे मज़ा आता है कि कितने अच्छे ढंग से उस व्यवस्था को बता रहे जितना मैं नहीं बता पाया था कभी जबकि यही काम करता आया हमें मैं अभी भी थकता नहीं कभी 86 कैमरे ये प्रमाण है आपके तो ये नहीं है कि आपके बाद हम समझ नहीं रहे हैं आप ये मैं सोचिए कि आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं बल्कि ये है कि जो मैं कह रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक विचार शक्ति के स्वाद को चखा नहीं है ये जो विचार होता है समाधान होता है जिसमें हमको उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है और उपयोगिताओं की निरंतरता होती है क्या होती है तो उपयोगिता की निरंतरता होने से उसके साथ हमारा खड़ा रहना बनता ही है शरीर की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है कभी बच्चा होता है कभी युवा होता है कभी बुढ़ा होता है।, है ना उसकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है हम उसको साधन की तरह प्रयोग करते रहते हैं रोगी होना एक अलग बात है जैसे भाई ने कहा कि विटामिन कमी हो गई वो एक प्रकार का रोग हो सकता है रोग के समय में क्या हो गया अब वो काम करने के लायक नहीं बचा है। रोगी होने पर वो काम करने के लायक नहीं है ठीक है ना रोगी नहीं है उस समय बात करें तो ये समझ में आता है आप देखिए आप बहुत थके हुए होते मैंने बताया ना थक के घर में जाते हैं और चार राउंड का बैडमिंटन खेलते हैं और फ्रेश होकर घर आते हैं क्या हो जाता है ऐसा आप बहुत थके रहते हैं कोई दोस्त मिलने आ जाता है अचानक ही आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है कोई एक बुजुर्ग आदमी बिल्कुल ही बिस्तर पड़ा है बेटा आ गया अच्छा के बेटा था। क्या हो गया तो ऐसा मन, होता होता है है कि नहीं मन जैसे थकता है तो मन ही सोता होगा फिर भैया जी हाँ जी मन थकता है तो मन ही सोता होगा नींद किसको आती है वही पूछ रहा हूँ नींद किसको आती है शरीर के किस भाग को नींद की जरूरत होती है मन को किस शरीर को हाँ अभी उसको समझ लेते हैं वैसे मैं कुछ और आगे बात बताने वाला था ये भी इंपॉर्टेंट है समझ लेते हैं देखिए इतनी छोटी छोटी चीज भी पता नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है टाइम लगेगा सच में लगेगा भाई चलिए थोड़ा थोड़ा समझते हैं ये क्या है ये क्या है हा मैं सोचता हूं इसको थोड़ा बोर्ड साफ़ होने लेते हैं इसको इस पर हम बाद में बात करते हैं क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी बातें आपके साथ करनी हैं इसको अभी छोड़ देता हूं थोड़ी देर के बाद इसको लेते हैं नहीं वो नहीं मिटता माता जी उससे भी उससे भी नहीं होता है इससे भी नहीं होता है। वो बोर्ड ही गड़बड़े चलिए इस पर हम अभी बात करेंगे थोड़ा और आगे बात करेंगे समझ में आएगा लेकिन यहाँ पर अभी इतनी बात सुन लीजिए मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए उपयोगिता उपयोगितापूर्वक जीने लगे मानसिकता में भ्रम दूर होता है उत्साह बनता है उत्साह की निरंतरता होती है उत्साह होता है तो थकान होती ही नहीं उत्साह भी किसी भी कारण से हो जाता है कई बार किसी और आवेश के कारण भी होता है तो भी आप देखते हो थकान नहीं होती है ना जब किसी को नई बिजनेस स्टार्ट करना होता है कोई नई फैक्ट्री सेट करता है किसी को क्रिकेट खेलना होता है और उसके अंदर आवेश है लेकिन फिर भी आवेशात्मक उत्साह है तो भी वो दिखता है थकता ही नहीं है एक साल दो साल तीन साल चार साल पता ही नहीं चलता कब निकल गए है ना? इतने होता है कि उसकी उपयोगिता कोई समय बाद नहीं रहती है उपयोगिता पे डाउट आया थकान चालू हो गया शरीर को चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए चाहिए ठीक है ना जैसे मैं खड़ा रहता हूँ बाद में टांग उत्पर कर लिया कभी ऐसा कर लिया कभी बैठ गया कभी यूँ कर लिया कभी आप भी यूँ कर लेते हो कभी आप भी यूँ कर लेते हो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को चाहिए रहती है ठीक है ना ये बात मैं यहाँ बैठता हूँ खड़ा रहता हूँ तो भी हाथ हिलाता रहता हूँ आप भी हाथ हिलाते रहते हो एक्टिविटीज को चाहिए चाहिए ये हाथ अगर ऐसे हिलाने लग जाओ तो क्या बनने लगती है लेकिन वो आपको बनानी नहीं, नहीं है क्योंकि वो तो इंसल्ट की बात है रोटी बनाई है जरूर है अभी इतने सारे लोगों को रोटी खानी शाम के लिए भी खानी बनानी लेकिन नहीं है खानी जरूर है ये ये कहां हो गया झंझट ये थकान कहां हो गई और अपने बच्चा अगर रोए और माँ ने माना कि उसकी उपयोगिता इतनी है कि बच्चे को रोटी खिलानी है अगर माँ की माँ ने अपने को इसके लिए उपयोगी माना है क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को रोटी बनाने में खिलाने में थकाई थकी कभी <coughs> हम अलग है मन अलग ऐसा हो गया शरीर नहीं थकता है हम थक मन में विचार में दिक्कत हो गया तो थकान व्यक्त होती हाँ वो आप भाषा उल्टा हो गया कोई बात नहीं समझ गए ठीक है भाई सोने वाले को अभी आगे बताता हूं चलिए थोड़ा आगे बढ़ाएं <laughs> जगने का काम पहले बताता हूं यहां पर यह समझ में आ गया <clears throat> तो सुविधाएं कहां से मिलेंगी बढ़िया हो गया इसकी व्यवस्था है हमेशा मिल सकती है हमेशा मिल सकती है हमेशा हमको जितनी सुविधा चाहिए मिल सकती है कि नहीं हाँ या ना पूरी मानव जाति की मिल सकती है जितना हमको पानी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पानी है जितना हमको हवा चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हवा है जितना हमको अनाज चाहिए आज भी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जितना हमको अनाज चाहिए उससे कई गुना ज्यादा अनाज है कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमको समझ में आ जाए दूसरा मुद्दे पे आते हैं मैं को सुख चाहिए विश्राम चाहिए इसकी पूर्ति का कार्यक्रम क्या है मैं को सुख चाहिए समाधान चाहिए इसकी इसकी पूर्ति का कार्यक्रम क्या है इसको सही तरीके से प्रोग्राम करना बहुत अच्छी बात नए जमाने की भाषा इसको सही तरीके से प्रोग्राम करना यह प्रोग्रामिंग कहाँ होती है इसका नाम है एजुकेशन एजुकेशन इज द राइट प्रोग्रामिंग ऑफ मे कंट्राडिक्टरी कंट्राडिक्टरी जितने थॉट्स हैं वो हमारा प्रोग्राम को हैंग करता है अभी हमारे अंदर सेल्फ कंट्राडिक्टी बहुत सारे थाट हैं आपस में ही वो विरोधी हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है ठीक बात इस प्रकार से चल रहा है तो मे में समाधान सुख का स्रोत क्या है ये यहां पे कुछ लिखा हुआ है <coughs> क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अभी एक भाई ने पूछा कि आपको इतना कैसे समझ में आ गया क्या कोई अलग से रोटी खाए थे समझ में आने की विधि क्या है अगर हमको समाधान संपन्न होना है है ना अगर हमको सुखी होना है तो न्यायपूर्वक जीना है सुखी होना है तो क्या करना है न्यायपूर्वक जीना है न्यायपूर्वक जीने का मतलब संबंध को पहचानना है और संबंध में जो दायित्व करते है, उनको निभाना है इसको बोलते हैं न्यायपूर्वक जीना तब सुखी होते हैं लेकिन ऐसे सुखी होने की योग्यता क्या होगी योग्यता अर्जन किए बिना सुखी नहीं हो सकते हैं लेकिन योग्यता अर्जन करने का प्रक्रिया क्या होगा तो पूर्ति का कार्यक्रम क्या होगा तो पहला स्टेप होगा जिसको हम लोग कहते हैं सूचना ग्रहण क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसको समझने के बाद किया गया तो सूचना ग्रहण के साथ क्या ऐड करेंगे निरीक्षण शिक्षा क्या करती है शिक्षा का एक ही काम है कंप्लीट पिक्चर आप तक उपलब्ध कराना एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना मानव के बारे में परिवार के बारे में प्रकृति के बारे में संस्कृति के बारे में सभ्यता के बारे में संविधान के बारे में आचरण के बारे में मूल्य के बारे में चरित्र के बारे में नीति के बारे में है व्यापार के मामले, व्यवसाय के मामले में कार्य के मामले में संबंध के मामले में सभी मामलों में एक आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन पहले आना पहला भाग यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो पहला काम क्या हुआ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो ऑब्जर्वेशन ठीक हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी निरीक्षण नहीं हो पाएगा शिक्षा क्या का, शिक्षा का काम क्या है इंफॉर्मेशन को लॉजिकली तार्किक विधि से व्यवहारिक विधि से बच्चे तक पहुंचा देना मानव तक पहुंचा देना यह भी एक शिक्षा का कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का भी इतने ऑब्जेक्टिव बनता है कि आप तक एक सही सही सूचना आप तक पहुंचा दे ये जिम्मेदारी हमारी है हमारी का मतलब जिम्मेदारी का मतलब तार्किक विधि से व्यवहारिक विधि से इंफॉर्मेशन को आपको उपलब्ध कराया जाए पहला काम यह दूसरा काम आपकी तरफ से है क्या आप आपकी तरफ से क्या है जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया गया है उसके साथ अब ऑब्जर्वेशन आपको शुरू करना है ऐसा है या नहीं है यह बात समझ में आया तो इंफॉर्मेशन धन ऑब्जर्वेशन मिलाने से समझ नाम की चीज़ तैयार होती है जैसे गाय गाय के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दिया चार पेड़ होते हैं दो सींग होते हैं एक पूँछ होती है गाय घास खाती है और इस प्रकार से गाय जो है वो क्रूर नहीं है अक्रूर स्वभाव की है वो मारती नहीं है है ना घास खा दूध दे सकती है ठीक गोबर देती है गौमूत्र देती है गौमूत्र का ये काम गोबर का ये काम दूध का ये काम आदमी ऐसे ऐसे गाय को संभाल कर रख सकता है ये सारा जो भी दिया वो एक इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप चलते हो ऑब्जर्वेशन करने जाते हो पूर्वक ही होगा इंफॉर्मेशन को अपने में बनाकर रखोगे फिर उस ऑब्जर्वेशन में जाएंगे अगर इंफॉर्मेशन सही है अगर इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी प्रमाणित है ना और आपने इंफॉर्मेशन ठीक से परसीव किया है और ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो आप खुद अपनी जिम्मेदारी पर वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन आप कर पाते हो आपको खुद को वो सच्चाई दिखने लगती है ये बात समझ में आई कैसे यह एक आदमी से समाधान दूसरे आदमी तक जा रहा है ये समझ में आया आंख से वो सच्चाई नहीं दिखती है आदमी आंख से देखता है या समझ से देखता है आदमी आंख से नहीं देखता समझ से दिखता है मानव कल्पनाशील है मानव कल्पनाशील है समझ से दिखता है आख से नहीं दिखता उसको इसीलिए मानव को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा वो काम करती है कि कल्पनाशीलता में एक सम, एक एक इंफॉर्मेशन को है ना स्टोर करती है संचित करती है ठीक से बनाती है और उसके साथ आप ऑब्जर्वेशन में चलते हो तो उन दोनों के योगफल से आपके अंदर वो समझ नाम की वस्तु पैदा होती है उदय होती है उसको कहा क्या कहा उसको समझ और उसके आधार पर अभ्यास करते हुए योग्यता अर्जन होता है योग्यताओं से क्या हुआ न्यायपूर्वक जीना होता है और न्यायपूर्वक मैं जी सकता हूं यह विश्वास बनता है न्यायपूर्वक जी सकता हूं इसको बोलते हैं समाधान और न्यायपूर्वक जीता हूं इसको बोलते हैं समाधान का प्रमाण यहां पर जो कुछ भी बातें बताई जा रही है ये एकदम पूर्ण रूप से व्यवहारिक है ये सब होता है इसी के आधार पर कहा जा रहा है ये सब मेरे में घटित हुआ है उसी के आधार पर आपको कह रहे हैं नागराज जी ने हमारे साथ क्या किया क्या किया इंफॉर्मेशन दिया है ना कई बार मिलके कई बार सुनके पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी एक है मानव को लेकर प्रकृति को लेकर व्यवस्था को लेकर उनसे अपन ने डाउनलोड किया इन्फॉर्मेशन के बाद हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया ऐसे खेलते कूदते जैसे आप लोग आए हो हम भी कभी पहली बार जुड़े तो हमने कोई उसे बहुत हमारे अंदर कोई अलग से <coughs> ग्रह नक्षत्र नहीं थे कि हमको बिल्कुल ज्ञान ही चाहिए था ऐसा कुछ नहीं था एक सामान्य आदमी हम भी आप भी ऐसे घूमते फिरते हैं पापा जी के कहने से चले गए मिल है कुछ बात हो गई कुछ चीज़ें ध्यान में आ गई आए भूल भाल गए अपने काम पे लग लिए फिर दोबारा मिल गए गलती से फिर कुछ बातें ध्यान में आ गई थोड़ा इंटरेस्ट लग गया फिर तिबारा हो गया फिर कुछ इंटरेस्ट लग गया इस प्रकार से हुआ जिस प्रकार से आपके साथ होता है सामान्य बात है ठीक लेकिन कुछ चीज़ें हर बार समझ में आती गई ध्यान ध्यान बन गया लगा बात अच्छी हो रही है जितनी अच्छी हो रही है उतना और ध्यान गया जितना ध्यान गया उतना और समझ में आया इस प्रकार से चल दिया तो एक फेज होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं दूसरा फेज शुरू होता है इन्फॉर्मेशन के साथ ऑब्जर्वेशन का कुछ ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ भी करे होंगे यहां बैठकर भी आप पूरी दुनिया के बारे में सोच ही पाते हो एक निरीक्षण होता ही है वो पर्याप्त नहीं है उससे अधिक भी करने की जरूरत होती है तो फिर निरीक्षण होता है तब हमारे को समझ बनता है वह हमारा अपना होता है वो नागराज जी का नहीं होता है हर आदमी अपनी समझ से जिएगा हर आदमी अपनी समझ से जीते हुए भी दूसरे मानव समझदार मानव के साथ पूर्वक जिएगा सोचिए क्या ब्यूटीफुल चीज है अभी तक हम क्या मानते आए कि धरती पर एक ही आदमी समझदार हो जाए तो पर्याप्त है अवतारी पुरुषों के इंतजार करते रहे हम कि कोई भी अवतारी पुरुष आ जाएगा एक आदमी समझदार हो जाएगा अवतारी पुरुष का मतलब समझदार आदमी तो हम सब लोग तर जाएंगे इसी इंतजार में हम बैठे हुए हैं। कितने अवतारी पुरुष आए और चले गए हम यहां पर गिरे गए अभी यह समझ में आया कि हर आदमी को समझदार होना है और हर आदमी में समझदार होने का ताकत पोटेंशियल है प्रोवाइडेड आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक सिक्वेंस के साथ प्रमाण के साथ प्रोड्यूस करिए यदि ऐसा हम कर पाते हैं ऑब्जर्वेशन फैकल्टी आप में है ही है ना उन दोनों को आप बना के रखते हो तो आपके पास जो निष्कर्ष आते हैं वो आपके अपने होते हैं जैसे अब मैं आज तीसरा दिन मैं बात कर रहा हूँ क्या कभी आपने सुना कि मैंने ये कहा जो नागराज जी मेरे को ऐसे बताए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा मैंने कहा जानबूझ के नहीं कह रहा ऐसा नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है मैं वही बात करता हूँ जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है और बड़ी मज़े की बात है आज नागराज जी को आप वापिस सुनिए ऑडियो वीडियो सब उपलब्ध हैं तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ और वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी अंतर नहीं है जबकि हो सकता है कि मेरी भाषा और उनकी भाषा में अंतर हो सकता है हमारे उदाहरण में अंतर हो हो सकता है हमारे, हमारे संदर्भ में अंतर हो हो सकता है हमारे बात करने के तरीके में अंतर हो लेकिन बात जो वस्तु है उसमें कोई अंतर नहीं है ऐसा मेरा मानना है आप जाँच कर देखिए क्या ब्यूटीफुल चीज़ है उनका अपना अपना ओरिजिनलिटी है बातचीत का मेरा अपना ओरिजिनलिटी है उनका अपना एक जीने का ओरिजिनलिटी है मेरा अपना एक जीने का ओरिजिनलिटी है फिर भी लक्ष्य दिशा और कार्यक्रम ये इसको बोलते यूनिकनेस है ना नीम के पत्ते में नीम के झाड़ में हर झाड़ मतलब हर पत्ता वो नीम का पत्ता होते हुए भी उसमें वो यूनिकनेस है नीम का पत्ता वो आम के पत्ते से मिलता नहीं है फिर भी एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नीम प्रजाति से बाहर चला गया ठीक इसी प्रकार से मानव में अभी ये होना शेष है कि मानव में मानवीता आ जाए वही निमत्व है वही मानवीता है और वो मानवीता होते हुए भी वो हर मानव अलग अलग रहते हुए भी मानवीता में एक रहने वाले हैं इसका नाम यूनिकनेस कल जो आप कहना चाह रहे हैं तो ये समझ में आ जाए है ना कि यह समझ अपनी है खुद की होती है यहाँ पर फॉलोअरशिप नहीं है अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो किसको कर रहा हूँ अस्तित्व में एक व्यवस्था है प्रकृति में एक व्यवस्था है नियम है वो मैं समझ पा रहा हूँ और समझने के आधार पर उसका मैं अनुकरण कर रहा हूँ उसी को हम फॉलो कर रहे हैं ये बात समझ में आया और हर मानव समझे बिना हर मानव समझदार हुए बिना सुखी नहीं होगा और व्यवस्था का मतलब ही है जिसमें हर मानव को सुखी होने का समझदार होने का अवसर है और सुखपूर्वक जीने का अवसर है यह बात समझ में आया तो सुखी होने का स्रोत क्या हुआ का कार्यक्रम क्या है अध्ययन सुखी होने का क्या कार्यक्रम बना इसको अगर पूरे को एक नाम दे दो तो क्या बनता है दिस इज द स्टडी अध्ययन अभी जो हो रहा अध्ययन नहीं है तो अध्ययन पूर्वक अध्ययन की स्टेजेस हैं सूचना लेना निरीक्षण करना समझ में आना उसको अभ्यास में लगाना और योग्यता तक पहुंचना तो निष्कर्ष में यह बनता है कि मैं न्यायपूर्वक जी सकता हूं इसका नाम समाधान है मेरे को न्याय के सारे डिटेल आ गए मैं सही पुर, एक ग्लोबल ह्यूमन कंडक्ट के साथ जी सकता हूं ये मेरे को भरोसा हो गया इसको बोला समाधान और मैं न्यायपूर्वक जीता हूँ इसको बोला मेरे समाधान का प्रमाण अब इसके बाद अब इसके बाद जो है अब आप दूसरे के समाधान के लिए काम करने के योग्य हो जाते हैं इस प्रकार से एक समय तक अपने लिए उपयोगी एक समय तक अपने लिए उपयोगी एक समय के बाद दूसरों के लिए उपयोगी जो आदमी अपने में उपयोगी नहीं है वो दूसरे के लिए उपयोगी कहां से हो जाएगा ये बात समझ में आई इस प्रकार से सुखी होने का तरीका यह बना अस्तित्व जैसा है वैसी सूचना मेरे पास आ जाना अब ये आएगी कहाँ से सहयोग की बात है नागरज जी कोई प्रश्न का उत्तर लेके प्रश्न को लेकर चले उनका प्रश्न तो बहुत छोटा सा था उनके बारे में कुछ बताना जरूरी है उनका प्रश्न तो बहुत छोटा सा था कि मानव को दुखी कौन करता है मानव को सुखी कौन सा कौन करता है है ना इस प्रश्न के उत्तर के लिए चले परंपरा में उनको उत्तर दिया गया वो वेद मूर्ति परिवार से रहे है ना और उनके अनुसार जिस प्रकार का वो परिवार में रहे हैं ऐसे परिवार अब धरती पर मौजूद ही नहीं है मतलब जो एक वेद वेद परम्परा के जो परिवार होते हैं वो परिवारों की संख्या घट गई अब सब अमेरिका चले गए कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है ऐसे परिवारों में से रहते हुए वो परिवारों में उनको बताया गया कि भगवान ही हमको सुखी करते हैं और भगवान ही दुखी करते हैं ये बात कुछ हजम नहीं हुई और भी कई प्रश्न हैं है ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसे कुछ प्रश्न लेके चले उस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे लेकिन वो प्रश्न के उत्तर में जब गए तीस वर्ष जो भी उन्होंने किया जिसने जो बोला वो सब करके देखा संयोग से उनको उत्तर मिल गया उत्तर मिला तो ये कम्प्लीट उत्तर मिल गया यह अस्तित्व तो क्या है कैसा है मानव क्या है क्यों है ये सबका उत्तर मिल गया उत्तर मिल जाने से उनको समाधान हो गया और उन्होंने उस उत्तर को तार्किक विधि से कई लोगों को बताना शुरू किया उसमें से हमारे जैसे कई मित्र हमारे से और अधिक विद्वान मित्र और है पूरे देश भर में हमसे निश्चित रूप से अधिक विद्वान हैं वो सब लोग भी जुड़े सुने समझे आगे बात चल रही है तो ये इन्फॉर्मेशन जो उनके माध्यम से हमको मिल रही है ये इन्फॉर्मेशन अस्तित्व सहज है अस्तित्व के बारे में है और हम सभी इसी कमरे में बैठ उस पूरे अस्तित्व के इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं बिना कहीं जाए क्योंकि अस्तित्व यहाँ पर भी है ही अस्तित्व हर जगह है इसीलिए अब हमारे लिए उतना कठिन नहीं है <coughs> तो यहाँ पर चार तरह के प्रोग्राम हम लोग करते हैं पहला प्रोग्राम है हम लोग बोलते हैं परिचय शिविर जिसमें आप लोग आए हुए हैं ये परिचय शिविर में क्या करते हैं एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप तक देते हैं एक शिविर दो शिविर तीन शिविर फिर कई साल कई बार मुलाकातें होने के बाद आपके पास एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सात दिन का परिचय शिविर कोई बहुत बड़ा दिन हो गया हो सकता है किसी को एक बार में पूरी जानकारी नहीं बैठी दूसरी बार आ गया उसके बाद ऑडियो वीडियो सारे उपलब्ध हो जाते हैं जितना ऑडियो वीडियो है उसका बहुत कम भाग में मैं बात कर पाता हूं है ना? क्योंकि बहुत सीमित समय में बात हो पाती है है ना जानकारी थोड़ी ज्यादा है तो लेकिन आप सब पढ़े लिखे हो ही, तो धीरे धीरे आप भी वो इंफॉर्मेशन को आजकल यूट्यूब हो गया ये सब जगह उपलब्ध ही है वो सब मिल जाती है नागराजी ने क्या क्या कहा वो सब आप सुन पाते हो आप हमने भी कुछ कहा और कई जगह क्या कहा सोम भाई ने कुछ कहा साधन भाई हैं तमाम भाई हैं वो सब कुछ कहते हो आप सुन पाते सुनते हो इसको कहते हैं पहला राउंड जिसको बोला इन्फॉर्मेशन राउंड इन्फॉर्मेशन राउंड तक तो क्या हो रहा है आप जो कुछ भी कर रहे हो वो करते रहते हो उसको मैं बंद नहीं करना है बंद तो कुछ करना ही नहीं है जो कर रहे करते रहो और आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो एक, एक समय के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है फिर आप उस पर मनन करते हो मेरे को ऐसे जीना है या नहीं जीना है ठीक और उसके साथ साथ आप उस इंफॉर्मेशन के साथ अब चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं वो काम तो अभी से शुरू हो गया आपका हुआ या नहीं हुआ हो जाता है शुरू अपने आप ही होता है ऑब्जर्वेशन जब कुछ भाग तक पहुँचता है तो फिर हमारे को जैसे हम जी रहे हैं अब हमको दिखता है इसमें बहुत गलतियां हैं और हमको भिन्न मॉडल चाहिए तो उसके लिए विकल्प चाहिए तो हम लोगों का सेकेंड शिविर होता है विकल्प शिविर जिसमें हम बताते हैं कि ऐसे अगर नौकरी व्यापार पूर्वक नहीं जीना है तो जीने का दूसरा मॉडल क्या होगा ऐसे नहीं सोचना है तो सोचने का नया तरीका क्या होगा ऐसा व्यवहार नहीं करना है तो नया व्यवहार करने का तरीका क्या होगा वो सेकंड राउंड के कार्यक्रम चलता है वो भी सात दिन का होता है उसको बोलते हैं विकल्प शिविर कुल कि, दिन कितने हुए चौदाह और आपको यदि विकल्प ठीक लग जाए तो उसके बाद हम लोग अध्ययन शिविर की बात करते हैं जिसको हम लोग एक महीने का चलाते हैं अभी अभी खत्म हुआ एक अक्टूबर में शुरू हुआ नवम्बर में खत्म हुआ लोग एक महीने के लिए पति पत्नी बच्चे समेत यहाँ आते हैं जिनको अध्ययन करना होता है कि आखिर पूरे कंटेंट क्या हैं उसका ठीक से अध्ययन कराते हैं तो कितने दिन हो गए चुम्वालीस दिन है ना चुमवालीस दिन बहुत बड़ा दिन तो नहीं हुआ ठीक इसी बीच में आप ये सब निष्कर्ष कर ही लेते हो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है है ना इस प्रकार से हम समाधानपूर्वक हो सकते हैं अभी तो हम न्यायपूर्वक जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूं इसका प्रश्न आपसे अपने आप से पूछो आप न्यायपूर्वक अभी जी सकते हैं जबकि न्याय को जानते नहीं है फिर भी लगता है कि नहीं जी सकते क्योंकि चारों तरफ अन्याय हो रहा है हम कैसे न्यायपूर्वक जियेंगे है ना तो समस्या यही है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हम नहीं जी पा ठीक है ना तो पूर्ति का कार्यक्रम क्या हुआ सुख अगर प्राप्ति होना है तो न्यायपूर्वक संबंध में न्यायपूर्वक जीने से ही हम सुखी हो सकते हैं उसकी शुरुआत या उसकी तैयारी क्या है उसकी तैयारी है हमको न्याय समझ में आए उसकी तैयारी है हमको मानव समझ में आए उसकी तैयारी है हमको व्यवस्था समझ में आए तो हम सब न्यायपूर्वक जी सकते हैं यही इस प्रकार की बात बनती है छोटी मोटी बातें हैं और इसके साथ जोड़ी हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं <coughs> थोड़ा सा कई सारे प्रश्न अभी बचे हैं उसको उत्तर करते हैं अभी आपको बताया कि मानव में दो चीजें हैं एक मैं है और एक मेरा शरीर है ये ये चित्र किसका बनाए शरीर का चित्र बनाए अगर हम शरीर को देखें तो शरीर में दो तरह के यंत्र लगे हैं कितने तरह के यंत्र लगे सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है दिखता नहीं होगा पेन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है <coughs> दो सेट के यंत्र हैं पीछे आपने जो भी सुना हो एक एक यंत्र हैं जिसको हम कहते हैं आंख एक सेट है नाक जीव आंख नाक जीव और क्या बज गया कान ये क्या है डिवाइसेस है इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस इससे इन्फॉर्मेशन इन in होती है आंख से कोई इंफॉर्मेशन आती है कान से आती है नाक से आती है, है ना आंख देखती है कि मैं देखता हूं मैं आंखों के माध्यम से देखता हूं देखने वाली आंख है कि मैं हूं आंख तो खुली रहती है, लेकिन कई बार हमको दिखता ही नहीं है हमारे सामने से सा हमारा मित्र चला जा जाता है बाद में बहुत गाली देता क्या है क्या यार तू तेरे सामने निकला हाई भी करके गया तू तो, तो देखा ही नहीं आंख तो खुली हुई थी लेकिन दिखता नहीं है दिखता कैसे देखने वाला कौन है सुनने वाला कौन चल है ना बोलने वाला कौन सूंगने वाला कौन ये सब जो इनपुट डिवाइस है हाँ जी दीक्षा बेटा जी नमस्ते तो बाहर बैठ के तय करो ना आंख से नाक से जीभ से त्वचा से क्या दिखाई देता है आंख से क्या दिखता है आंख से क्या देखते हैं नाक से क्या देखते हैं नाक से भी देखते हैं देखते हैं ना देखने जा रही दाल सड़ी नहीं? सड़ गई देखो तो गंध को देखने के कौन से यंत्र हैं? आंख रूप को देखने का कौन सा यंत्र है और गंध को देखने का देखते ही हम उससे है ना तो नाक से गंध को देखते हैं और जीप से रस को देखते हैं और त्वचा से और कान से ठीक है यह बात ऐसा है या नहीं है कुछ और भी यंत्र हैं ये इनपुट डिवाइस और कुछ आउटपुट डिवाइस हैं क्या है वो हाथ पेर वाणी और त्यागेंद्रिया और जनेंद्रियां हाथ पेर वाणी त्यागेंद्रिया जनेंद्रियां मतलब हमारे शरीर में से कुछ त्यागने के वस्तु के लिए भी है ना त्यागेंद्रियां होती हैं और हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी इंद्रिया होती है जिससे हम और शरीर को पैदा कर सकते हैं उसको बोले जन इंद्रिया ये सब क्या है ये आउटपुट डिवाइस है है ना इसको हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं कर्मेंद्रिया और इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक इन करने के लिए ज्ञान का स्टार्टिंग कहां से है इंफॉर्मेशन से ही है कोई ज्ञान बिना इंफॉर्मेशन का हो जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में अंतर है कि नहीं है इंफॉर्मेशन अभी जो शिक्षा है वो इंफॉर्मेटिव है ज्ञान ज्ञान ज्ञान को पैदा करती है तो वो इंफॉर्मेशन से ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है कारण बताइए इंफॉर्मेशन ही अधूरी है पहले तो यही शुरू करो इन्फॉर्मेशन प्रमाणिक नहीं है इसीलिए लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कि इसमें बच्चों की गलती है या टीचर की गलती है बच्चों की गलती है या एजुकेशन सिस्टम की गलती है टीचर की गलती है है ना बच्चे बच्चे तो अपना पूरा लगा रहे हैं हमारे हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो प्रमाणित नहीं है इसलिए बच्चे कितना भी मन लगावे ज्ञान उनको होता नहीं है तृप्ति होती नहीं है तो ये दो तरह के यंत्र हैं। ये सारे यंत्र कहां जुड़े हुए हैं यहां पर एक और यंत्र है शरीर के अंदर अंतर यंत्र इसको बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में तो आंख का कनेक्शन भी यही है नाक का भी यही है कान का भी यही है जीभ का भी है स्किन का भी है और ये सारे कनेक्शन कार्ड जाती है जैसे ये माइक के कार्ड गई कि नहीं गई ऐसे सारे कार्ड यहां लगी हुए हैं ये हम क्या समझ रहे हैं मानव को समझ रहे हैं शरीर और में में जो कोऑर्डिनेशन है उसको समझ रहे हैं ऑल इंफॉर्मेशन पहले कान में आई ठीक है ना कान से कहां गई ब्रेन में गई मेधस में गई और मेधस से कहां गई में को मिली मैंने अपने निर्णय सुनाए कहां पहुंचे और मेदस से फिर कहा सिग्नल गए ये हाथ हिलाओ मैंने सोचा नहीं इन्फॉर्मेशन मेरा जो निर्णय था वो पासान हुआ ब्रेन में और ब्रेन ब्रेन से तेजी से वो सिग्नल दौड़ा कहां पे? हाथ को हाथ हिल गया हाथ हिला या नहीं हिला उसका वापस फीडबैक में करी जामे तो मुझको पता लगता है कि हाथ हिला भी है कि नहीं हिला बिना देखे पता लग जाता है तो यहां से सूचना गई और वापस सूचना आई तो दिन भर में 24 घंटों में कितनी इंफॉर्मेशन जाती और आती है लाखों करोड़ों तो ब्रेन क्या काम कर रहा है ब्रेन बेसिकली इंफॉर्मेशन सेंटर है ब्रेन इज नॉट ए प्रोसेसर हु इज़ प्रोसेसिंग इट इज यू आर प्रोसेसिंग ब्रेन इज जस्ट कम्युनिकेटिंग शरीर की सारी इंफॉर्मेशन आपको जितनी आपको चाहिए उतनी डिजाइन ऐसा है ऐसा नहीं अभी देखिए ब्रेन का और भी काम है किडनी को है ना मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है अभी वो में को खबर नहीं होती है इसके दो पार्ट हैं में को कोई खबर नहीं क्योंकि में कुछ कर नहीं सकता है उसमें ब्रेन में से सिग्नल ऑफिस आया किडनी के पास कि फिल्ट्रेशन बढ़ा दो है ना ये काम भी ब्रेन कर रहा है और ये काम भी कर रहा है ठीक इस प्रकार से इस पूरे शरीर का कंट्रोल रूम कौन है ब्रेन ब्रेन इज ए कंट्रोल रूम एंड हु कंट्रोलर? समझ में आया? Yes. है ना मैं मैं जो कंट्रोलर हूं और ब्रेन जो है कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे सिग्नल ऑपरेट होते रहते हैं ठीक यदि इस इस इस कंट्रोल रूम में कोई दिक्कत हो जाए तो मैं का कनेक्शन शरीर के साथ नहीं बनता है यदि कनेक्शन यहां ठीक बनाओ लेकिन ये नर्व में कुछ लफड़ा हो जाए ये तो फिर नहीं मिटता है तो भी दिक्कत इसमें आ जाती है ये भी ठीक होना जरूरी है यह भी ठीक होना जरूरी है और निर्णय भी ठीक होना जरूरी है ये बात समझ में आया तो वो जो प्रश्न था सोता कौन है <coughs> आप सोते हो कि आपका शरीर एक्चुअली सोता ब्रेन है सोता का मतलब क्या हुआ इंफॉर्मेशन टेक इन और टेक आउट करने का जो कार्यक्रम है वो मिनिमाइज होता है सो जाता है ऐसा नहीं है आपका कान अब काम करना थोड़ा कम कर देता है कान काम कम करता है या कान से जुड़ा हुआ जो ब्रेन सेल्स का कनेक्शन है उसमें अब इंटेंसिटी उतनी रहती है वो मिनिमाइज हो जाता है दूर से आपका नाम लेकर बुलाएंगे आप सुनने वाले नहीं हैं लेकिन पास में जाके बोलेंगे क्या नाम है आपका बोलो कैशा तो आपको सुनाई देगा अगर ब्रेन पूरे सो जाता तो आपको सुनाई नहीं देता कौन कैसा और कौन क्या तो मिनिमाइज हो गया है ना मिनिमाइज होने से क्या हो गया ये जो जो भी इसमें जो इतनी इन्फॉर्मेशन आने जाने करी ये हीटअप हो गया ठीक इसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है अगर ये ठीक से नहीं इसको हम रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, है ना रात में जब सोने का समय होता है तो व्हाट्सअप चलता है फेसबुक चलता है दिन में जब जगने का समय होता है तो वो ट्रिप मारता है अपने पैसे से मेहनत करके छुट्टी लेकर पत्नी को पटा के सात दिन के शिविर में यहां आए और यहां आने के बाद ये ट्रिप ही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ट्रिप ओवरलोड हो गया तो ट्रिप होगा होगा खराब खराब भी लग रहा है ऐसा नहीं अच्छा लग रहा हो जैसे पता लग सो गए नहीं नहीं मैं, मैं तो मनन कर रहा था मनन <coughs> कई तो इतना बढ़िया अभ्यास कर लेते हैं सोते रहते ताकि बाजू वाले को लगे कि कितने ध्यान से सुन रहे हैं हमारा भी कोई ऑब्जरवेशन तो है ही इतने साल हो गए 25 है ना कई सारे लोग तो सातवें दिन बोलते हैं सर बात आपने बहुत अच्छी कही अगली बार ठीक से सुनूंगा <laughs> कई लोग बोलते हैं बात तो ठीक थी लेकिन मैं तो मैं अपने अड़ी में लगा हुआ था ये तो आपको सुन ही नहीं पाए हमारे को कोई दिक्कत नहीं रहती हमको पता ही रहता है कि कितने तरह के आदमी होते हैं और वो सभी सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं लेकिन अभी सेटिंग ठीक से बैठी नहीं है आज बैठेगी कल बैठेगी नहीं बैठेगी अगली बार बैठ जाएगी नहीं बैठेगा, अगले दिनों में बैठेगी कल जल्दी क्या है तो थोड़ा लंबा प्रोग्राम में अपन आके खड़े हुए है ना तो यह समझ में आ जाए कि यह हमारा साधन है इसको ठीक से ऑपरेट करना भी हमको अभी आता नहीं सिखाया नहीं किसी ने सिखाया नहीं ठीक है ना चलिए और थोड़ी सी बात करें बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी होने वाली है हम यहां पे कह रहे हैं कि ये साधन है शरीर एक साधन है कैसे मान ले साधन है ये पेन यूज करूं क्या भाई क्या चक्कर क्या है ब्लैक वाला से दिखता ही नहीं है साधन ये शरीर साधन है या नहीं कैसे माने साध्य और साधन दोनों में अंतर है कि नहीं साध्य और साधन दोनों में क्या अंतर होता है वन बाय वन माइक मैन माइक मैन को काम दिया जाए ट्रिप हो जाएगा सिस्टम इनका भी नहीं तो उधर उधर उधर उधर हाँ जी जिसके द्वारा साधना की जाती है वो साध्य साधन सॉरी साधन साध्य साधन और साधना तीन तरह की चीजें अभी हम तीन मुद्दों पे बात करेंगे सब लोग नींद खोलो जरा बेटे हो के तीन शब्द बहुत दिन से सुन रखे हैं साध्य साधन और साधना साधना आप बताओ ना महाराज हाँ तो पूछो कि मेरे को पता नहीं है <laughs> लोगों को बता तू मेरे को बता रहे हैं। पूछने में तो शर्म आ रही है <laughs> हा जी साधन का मतलब क्या है उसको समझते हैं साध्य का मतलब होता है लक्ष्य साधन के माध्यम से किसी लक्ष्य तक पहुंचना लक्ष्य को बोलते हैं साध्य साधना क्या है साधन को मास्टर करना ही साधना है साधना को साध्य को सारी साधन को साध्य के लिए साधन को साध्य के लिए लक्ष्य के लिए मास्टर करना मास्टर करना मतलब सीखना कंट्रोल करना उसको जैसे माइक है यह माइक एक प्रकार का साधन है और साध्य क्या है मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक पहुंच जाए तो इसको हमको मास्टर करना पड़ता है एकदम पहले दिन बांधो तो नहीं सीख पाते हैं। कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना धीरे धीरे धीरे सीखते हैं ये समझ में आया तो ये शरीर हमारा साधन है और साध्य क्या है लक्ष्य वो क्या क्या लक्ष्य है हमारा समाधान वेरी गुड अब यहां लिख देते हैं मानव चेतना में लक्ष्य क्या हुआ अमानवीय चेतना में क्या लक्ष्य था तो समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व सस्तित्व का मतलब व्यवस्था तो समाधान समृद्धि अभय सस्तित्व लक्ष्य है किसका लक्ष्य है मानव का ठीक इस लक्ष्य के लिए इस साधन को सीखना इसको कहते हैं साधना हम सबको एक साधना करने की जरूरत है क्या साधना करने की जरूरत है मानव लक्ष्य के अर्थ में इस शरीर को कैसे सीखें कैसे मास्टर करें कैसे इसको उपयोग में लाया सीखें इसका नाम है साधना कुल साधना इतनी है साध्य क्या है लक्ष्य लक्ष्य क्या है समाधान संपन्न हो यही समाधानों का तो संबंध होंगे वो दोनों एक ही बात है समृद्धि अभयता व्यवस्था तो समाधान समृद्धि अभय और सस्तित्व के लिए इस साधन को सीख जाना ही साधना है इसके अलावा कोई साधना करने की जरूरत नहीं है और इसके बिना काम चलेगा ही नहीं अब देखते हैं साधन का मतलब क्या होता है साधन का मतलब होता है जिसमें चार चीजें होती हैं कोई भी साधन होगा जैसे एक मोबाइल एक साधन है कार एक साधन है तो पहला मुद्दा होता है उसको सीखना पड़ता है लर्निंग जैसे पहली बार किसी के हाथ में माइक जाता है उसको समझ में नहीं आता करना क्या है इसका कई तो डरे रहते हैं ऐसा करो ऐसे ऐसा करते जाते है ना ऐसा रहता लगे माइक तो कोई भी साधन होगा उसको सीखना ही पड़ता है हमने भी ये शरीर को सीखा है या नहीं सीखा आधा अधूरा सही क्योंकि अभी जागृति लक्ष्य नहीं था समाधान समृद्धि लक्ष्य नहीं था तो सीखना भी ठीक से नहीं हुआ लेकिन सीखा है या नहीं जैसे ये हम क्या कर रहे हैं हम पता करना चाह रहे हैं कि साधन है या नहीं है है ना तो साधन होगा तो साधन को सीखना ही पड़ता है जैसे आप अभी बैठे हो छोटे बच्चे ऐसे बैठ पाते हैं एक आयु में आप ऐसे बैठ पाते थे इधर एक थक्या लगाया तो इधर लुढ़क गए इधर एक थक्या लगाया दो तरफ बच्चे रह गए फिर पीछे लुढ़क गए फिर आगे लुढ़क गए धीरे धीरे महीने दो महीने तीन महीने चार महीने साल भर में आपने अपने शरीर को साधा और बैठना सीखे चलना सीखे बोलना सीखे ऐसे होता है ना तो बाल्यावस्था क्या है बाल्यवस्था क्या चीज हुई जब बच्चे अपने शरीर को साधते हैं देखो माइक में बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हो ये सब साधना है तो बच्चे सारे क्या काम कर रहे हैं शरीर को साध रहे हैं हम हमको पता था ये बात नहीं पता था हम बोलते बच्चों का काम ही क्या है बच्चे जितना काम कर रहे हैं उतना तो आप नहीं कर रहे अभी जैसे एक बच्चा पैदा होता है अभी कान भी काम करता है उसका आँख भी काम करता है आवाज किधर से आती है देखता किधर से है जैसे इधर सल्ला करो तो देखता उधर है मतलब उसको अभी बॉडी कंट्रोल नहीं आया कि कान के साथ गर्दन को घुमाना एक महीने दो महीने तीन महीने में वो धीरे धीरे ध्वनि के साथ चेहरे को घुमाना सीखता है हम क्या सोचते हैं पढ़ा रहता है तो काम ही नहीं दूध पियास हो जाता है दूध पियास हो जाता है जबकि वो लगातार रात दिन सीख रहा होता है पाँच अवस्थाएँ हैं अवस्थाओं को ठीक ठीक समझना पड़ेगा ना तो बच्चों को देखोगे तो वो सीख ही रहे होते हैं अभी तो ये सब उनको कोई सहयोग हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमको तो लगता है बच्चे है ना बस मन के कच्चे सच्चे झूठे ऐसे रहते हैं काम क्या है उनको किसी से मैं पूछता हूँ कि बच्चे सुखी रहते हैं कि बड़े सुखी रहते हैं बोले साहब बच्चे सुखी रहते हैं मैं पूछता हूँ क्यों सुखी रहते हैं अरे वो क्या है ना उनको कुछ काम तो नहीं इसलिए सुखी रहते हैं उल्टा है उनकी आयु में जो काम उनको करना चाहिए वो प्राकृतिक विधि से करते हुए पाए जाते हैं वो सुखी रहते हैं आपकी आयु में जो आपको काम करना चाहिए आप अभी आप प्राकृतिक विधि से वो नहीं करते हो इसलिए आप दुखी रहते हो तो सारे बच्चे ये है ना? एक उम्र के, के बाद चलना सीख जाते हैं बच्चे को जब चलना आ जाता है वो बैठते ही नहीं है दिन भर चलता रहता है दिन भर प्रैक्टिस करता रहता वो आप बोलते हो पकड़ बैठ जा बैठ जा कहा वो वो देखो वो आ गया देखो माँ बाप का एक ही काम बैठ जा बैठ जा थोड़ा तो सहयोग करो समझोगे तो सहयोग करोगे ना उसको चलना आ गया चलने से बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है उसके लिए है ना अब उसके बाद दौड़ना अब जब एक बार दौड़ना शुरू कर देगा वो चलेगा ही नहीं अब <coughs> अब वो दौड़ेगा अब बोलोगे पानी पानी लाता हूं है ना माँ बाप अरे गिर जाएगा अरे लग जाएगी अरे ये हो जाएगा वो कभी बैठ धीरे धीरे जाएगा ही नहीं है ना आपको लगता बड़ा मूर्ख है ये है वो हम समझ ही नहीं रहे पता नहीं कहां ध्यान लगा हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी है ना ज्ञान विवेकानंद रामायण महाभारत वेद अरे अपने घर में जो चल रहा है वो भी तो देख जरा क्या हो रहा है <स्थित्थ> ना यहां वहां सब बैठे लेके अंग्रेज गए सब अपने घर में अपने अपने घर में काम करते कुछ तो हम अगर समझ नहीं पाएंगे तो सहयोग नहीं कर पाएंगे अब बच्चे के चीज़ चलना आ गया वो दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ना आ गया रुकने वाला नहीं साइकिल चलाएगा वो साइकिल पे बैठ के बात करेगा। आप बोलो मम्मी क्या काम है ट्रीन ट्रेन जल्दी बताओ और उसी री एनर्जी है उसी का उत्साह है क्योंकि अब जिंदगी में नई नई चीजें सीखी जा रही हैं कोई बच्चे को कोई समय में जाके पता लगता है कि गले में वॉल्यूम कंट्रोल है गले के अंदर जैसे टेप रिकॉर्ड में कंट्रोल कैसा होता है ऐसा एक उम्र में जाके बच्चे को पता लगता है वो चिल्लाता वो वो देखो चिल्लाए उसी उम्र का बच्चा अगर दूर खड़ा होगा ना तो एक बच्चा यहां से चला गया दूसरा वहां तुरंत जवाब देगा ओए, हम बोलेंगे क्यों हल्ला करते हैं यार तुम हल्ला मत करो हल्ला नहीं कर रहे वो टेस्ट कर रहे माइक टेस्टिंग किसी किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे गले में वॉल्यूम कंट्रोल भी है बचपन में अगर ठीक से लर्निंग नहीं हुआ अब जिंदगी भर उनका है ना वो गला ठीक से काम नहीं करता है वॉल्यूम कंट्रोल काम ही नहीं करेगा है ना उनको पता ही नहीं कैसे ऑपरेट करते हैं देखे देखे आपने किसी के कान में जाके बोलेंगे कान में जाके बोलेंगे और भैया क्या हाल है <laughs> अरे, अरे भैया पास में थोड़ा वॉल्यूम कंट्रोल करे यार आता ही नहीं सीखे ही नहीं किसी का उल्टा भी हो जाएगा जैसे यहाँ बुला लिया यहां खड़े हो जाओ बुलाओ भैया आज थोड़ा बताइए मेरा नाम अजय अहम है मैं इंदौर आया हूं जोर से बोलो मेरा नाम अजय अहमद वॉल्यूम कंट्रोल सीखे नहीं इसको बढ़ा भी सकते हैं इसको घटा भी सकते हैं अब ये अगर देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिवली देखते नहीं है तो हम सहयोग क्या करेंगे हम तो रोकड़ टाके के अलावा काम ही नहीं है हमारा कुछ है ना वो देखेंगे आप कुछ कर रहे हो आपने जैसे मान लो साबुन बनाया वो तुरंत कोई सामान इकट्ठा करेंगे वो भी साबुन बनाएंगे हम कहला तो हमारा घर गंदा कर दिया आपका घर गंदा हो रहा है उसकी जिंदगी गंदी हो रही है नहीं देख रहे हैं है ना वो हर चीज को सीखना चाहता है हर चीज करना चाहता है ना आप खाना बनाते हो वो भी खाना बनाना चाहता है आप तुरंत बोलते नहीं खाना मत बना पढ़ाई कर ले <laughs> अपने पास एक ही मंत्र है सारी माँ के पास एक मंत्र खा ले बेटा <laughs> और खिला पिला के अपने अपने घर में तैयार कर लिए हैं <laughs> क्या तैयार कर लिए सड़ तैयार कर लिए ये सांड जब टक्कर मारना शुरू कर देते हैं तब दुखी होने लगते हैं उसके पहले देखो मेरा सांड कितना प्यारा कैसा गोरा गोरा लाल पीला गाल मोटे मोटे छोटा लाल पीला हरा नीला सब सांड तैयार कर रहे हैं हम साढ़ का मतलब ही क्या है जिसको समाधान नहीं हो शरीर पर तैयार हो जाए समाधान विहीन यदि शरीर तैयार हो जाएगा तो आहार निद्रा भय मिथुन में काम करेगा इसी को बोलते हैं सांड बनाना हर घर में बढ़िया से बढ़िया सांड तैयार किए जा रहे हैं। पूरे माता पिता रात दिन लगे इस काम के लिए खा ले बेटा पढ़ ले बेटा सांड तैयार हो जा फिर माता पिता जब ये सांड तैयार हो गए और टक्कर मारने शुरू कर दी पड़ोसी घर में है ना इधर उधर वो लड़का वो लड़की इधर आजू बाजू इंटरनेट फिंटरनेट जब टक्करे शुरू हो गई उसके बाद अब यही यही माता पिता शिकायत करते जी क्या हो गया ओलादून को क्या हो गया आपने किए इतना है खिला पिला के तैयार कर दिया ठीक है ना इस प्रकार से खाली शरीर के भाग को हम तैयार करते हैं है ना और शरीर को तैयार किसके लिए करना है साध्य को पाने के लिए साध्य क्या है वो पता ही नहीं हमको तो आहार निद्रा भाई मेथुन को जब साध्य मानते हैं उसी के लिए खिलाते रहते हैं तैयार करते रहते हैं है ना इस प्रकार से पूरे समाज में दिक्कतों का शुरुआत कहां से हो रहा है हमारे घर में पले हुए नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे सांड जब बाहर जाते हैं ये पूरे हाँ <laughs> वो तो आप करके देख चुकी हो कई कई दिन बुखार रख के देख लिया सांड ज्यादा गुस्से में आता है फिर इसीलिए समय रहते जाग जाओ क्या जाग जाओ सारा खिलाई पिलाई जागृति के लिए बताने दो तो पहले खुद समझ लो ज्ञान देने में अपन आगे हैं अपने खुद समझना नहीं है तो नहीं खिलाना पिलाना है थोड़ी खिलाई पिलाई क्यों करना है अभी तो देखिए खिलाई पिलाई करके टॉयलेट ही भरते हैं हम खिलाई पिलाई का दो उपलब्धि एक तो सॉ तैयार होता है दूसरा म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन का लोड बढ़ता है सेफ्टी टैंक खाली करो हकीकत है एक मानव का जीने का वैभव क्या होना चाहिए होना तो यह चाहिए मानवीय आचरण ग्लोबल यूनिवर्सल अगर यह सब नहीं होता है तो हम अपने घर में या हम सभी एक प्रकार के टॉयलेट भरने के मशीन हैं। अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भ्रमित मानव क्या है टट्टी बनाने की मशीन भ्रमित मानव क्या है कुछ भी खिला दो वो निकल के भर देगा टॉयलेट है ना कहीं तो ऊपर सीट ही गंदी करके चले जाते है ना और नहीं अगर आदमी समझदार हो तो वही मानव का एक वैभव क्या हो सकता 180 एटी डिग्री वन एटी डिग्री देखिये इसमें मजाक कुछ भी नहीं हो रहा है आप यकीन मानिए ये भ्रमित मानव धरती का सब सामान खा गया पता है आपको एक भी चीज धरती पर छोड़ी नहीं सब खा गया खाके पचा के चूरन चटनी खाके टॉयलेट भर दिया चूरण चटनी ज़रूर चाहिए क्योंकि क्या क्या खा जाए पता नहीं चले है ना तो आदमी का एक एक एक लिमिट है आदमी भ्रमित रहता है है ना और टॉयलेट भरने का काम करता है एक लिमिट है सच्चाई को समझता है सच्चाई पूर्वक जीता है एक मानवीय आचरण से संपन्न होता है मानवीय समाज बनाता है परंपरा की पूर्णता करता है ये भी कर सकता है अगर इन दोनों में अंतर क्या है समझ अगर नहीं आया खाना तो वो भी खाता खाना ये भी खाता है ये खाना खा के कुछ परम्परा को ठीक करता है और ये खाना खा नहीं खा जो है कर जो है टॉयलेट भरता है तो इतना वेरिएशन है आपको जैसे जीना जीओ तो साधन है उसको हमने सीखा है या नहीं जैसा भी सीखा आधा सीखा है <coughs> तो ये पता चलता है कि ये साधन है दूसरा इसका है ना इसका कोई रख रखा होता है <coughs> मेंटेनेंस तीसरा इसका कोई उपयोग होता है जैसे साइकिल ही है साइकिल को सीखना होता है साइकिल का रखरखाव करना होता है और साइकिल का कोई उपयोग होता है सीखने पे बात हो चुकी थोड़ा रखरखाव पे बात कर लेते हैं हम अपने शरीर को अभी रख रखाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं खिलाई पिलाई निलाई धुलाई क्या चीज है इस शरीर का रख रखाव है रख रखाव याद आने पे मेरे को एक कहानी याद आ जाती है पिंटू भैया की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी इंटरनेट पर आजकल पॉपुलर हो गई है पिंटू भैया कहानी सुनिए नहीं सुनिए एक हमारे घर के पड़ोस में एक पिंटू भैया रहते थे कौन रहते थे पिंटू भैया पिंटू भैया कौन है पिंटू भैया बहुत मेहनती आदमी है अपने घर परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं मेंटेनेंस में बहुत जागृत है इस सच हकीकत की घटना है जितनी भी चीज़ आप तक आप आ, आज तक आपको बता रहा हूं सब हकीकत है हम छोटे थे इनकी उम्र के बराबर आर्यन की उम्र के बराबर तो एक दिन हम छत में उठ के देखे गर्मी का मौसम सो रहे थे उस समय इंदौर में जो पानी है वो लाल कलर के टैंकर में आया करता था कायम आता था और घरों के सामने मोहल्ले में जगह जगह पर एक काली टंकी लगा देते थे तो उसमें ऐसा एक नल लगा रहता था, था और नल पे इतने सारे डब्बे लटके रहते थे है ना और डब्बे क्या चीज़ थे वो <coughs> नंबर पहला डब्बा जिसका वो पहले पानी भरेगा ठीक पिंटू भैया उसमें भी जागृत सबसे पहला डब्बा पिंटू भैया का लगेगा तो मैं देखा हमारे घर के पड़ोस में रहते थे, थे इधर टंकी लगी थी पिंटू भैया आपने जाके पहलवानी करके सारा पानी वानी भरे बहुत सारा पानी वानी भरने के बाद कई लोगों का नंबर ही नहीं आता है क्योंकि को डब्बे उनके लेट होते कभी टाइम से उठते नहीं कभी क्या होता कभी क्या होता पानी लेके जा नहीं पाते पिंटू भैया ले आते लेकिन पानी भरते समय देखा तो एक बाल्टी पानी वो अपने घर के सामने छोड़ के अंदर चले गए तो एक सया जी मेरे को कौतूहला इतनी मेहनत से पानी लेके आए एक बाल्टी बाहर छोड़ के घर में क्या करने चले गए तो कुछ करने गए जो भी करने गए हो आधे घंटे बाद आए झाड़ू पूछा करके नहा धो के जो भी आए और जब लौटे तो उन्होंने एक लमरेटा स्कूटर निकाली लमरेटा स्कूटर जानते हैं आप लोग जानते हैं ना? पहले दो तरह के स्कूटर होते थे एक बजाज और एक लमरेटा लमरेटा स्कूटर उन्होंने निकाली अपने घर में एक रैंप था जानते हैं ना इधर सीढ़ी बीच में उससे उतारी उतारने के बाद उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो लमरेटा स्कूटर थे पानी से खूब धोई मन लगा के वाह एकदम पूरा कभी हेडलाइट धोई उसकी कभी स्टेयरिंग धोया कभी क्या धोया धोने धहाने के बाद उसको बड़े अच्छे मन से कपड़े से पहुंचा करके बड़े चमकाया खूब पूरा मेंटेनेंस हुआ तेल पानी चेक किया गया लीवर है ना गियर में इधर में इंजन में सब चीक चेक हुआ उसके बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की हुई हुई हुई स्टार्ट की और स्टार्ट करके घर में चढ़ा दी तुई और साइकिल लेके ऑफिस चले गए साइकिल निकाली और थोड़ा प्रश्न खड़ा हो गया पिंटू भैया की कहानी सुनते हैं तो हंसी आती है आती कि नहीं आती और अपनी कहानी देख लेंगे तो रोना आएगा हम सब भी क्या कर रहे हैं हम सब भी अपनी इस मशीन को मेंटेन तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसका यूज क्या है पता ही नहीं सब लोग मेंटेन कर रहे हैं यूज के बारे में पता ही नहीं है बढ़िया से बढ़िया तेल डाल रहे हैं ऑर्गेनिक तेल शुद्ध देसी गाय का घी है ना ये सब तो कर रहे हैं इसका मेंटेनेंस तो हम कर रहे हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं है आप बताइए किसी भी चीज का यदि उपयोग स्पष्ट नहीं होगा तो क्या मेंटेनेंस भी ठीक से हो सकता है हो ही नहीं सकता है हम सभी पूरे घरों में परिवारों में इस साधन का मेंटेनेंस तो कर रहे हैं किसी को लगता है कि हेडलाइट में कमी है तो खूब हेडलाइट को पहुंच के क्रीम लगा के चकाचका चका रख रहे हैं। किसी को लगता है कि इतने सारे छेद शरीर में बने कितने सारे छेद हैं? प्रकृति ने इतने बनाए कि नहीं बनाए फिर भी उसको लगता कम पड़ गए तो यहाँ कर लिए जीप में कर लिए पता नहीं कहां कहा कर लिए आजकल तो है ना इतने छेद प्रकृति ने बनाए थे अगर यहां चाहिए थे तो दो और बना देते तो तुम्हारे से पूछा था क्या कोई हमको लगता है कि हम दुखी इसी बात से कि हमारे हेडलाइट में कोई कमी है किसी को लगता है कि है ना मेरे रंग की कमी है तो लाल रंग से पोड़ लिए किसी को लगता है कि काला रंग से पोड़ लिया किसी ने सफेद रंग से पोड़ लिया सारे के सारे लोग अपना ये शरीर का मेंटेनेंस तो कर रहे हैं उपयोग के बारे में पता ही नहीं है किसी को लग रहा है कि झालर फुल लेकिन झालर जानते ही जानते झुमका झुमका गिरा रहे है ना कम पड़ गए ट्रक में लगाते लोग जैसे कोई ट्रक में लगा रहा है कोई स्कूटर में लगाता है वो ऐसा लटका के ऐसा लगा देता है ऐसे कोई यहाँ लगा लेता है कोई वहां लगा लेता है कोई यहां लगा लेता है कुछ कम पड़ रहे हैं उनको लगता है इसी के कारण दुखी हैं सारा अभाव इसी से है तो उसको पूरा करते रहते हैं ऐसा है, है कि नहीं कारण क्या हुआ मेंटेनेंस तो सभी कर रहे हैं इसी के अभाव में मैंने बताया कि साण तैयार होने का मतलब यही है कि आप मेंटेन तो कर दिए और उपयोग इसका स्पष्ट इस नहीं है तो वह कहां चला गया आहार निद्रा भय मैथुन में चला गया ये बात समझ में आया बात समझ में आया तो आपसे उल्टा पूछता हूं मैं तो आप बताइए यह शरीर का क्या उपयोग है कि खाली मेंटेन ही करते रहोगे और मजे के बाद देखिए छुपता कुछ नहीं है ना सब ओपन ही है लोग आराम से बात भी करते हैं वाह क्या मेंटेन किया आपने अच्छा बड़े खुश होते हैं एक चुली देखा जाए तो गाली है एक चुले देखा जाए तो गाली है क्या करें आपने उपयोग ही नहीं लिया इसका नहीं नहीं जी कोई नहीं जी बस मैं थोड़ा ना योग थोड़ा प्राणायाम थोड़ा यू नो दैट विटामिन की गोलियां और सुबह जुआरे का रस और गाय का घी और ये और वो ना ना ये शरीर मेंटेन करने के लिए नहीं है और अगर मेंटेन करना भी है तो कोई उपयोग के लिए मेंटेन करना है सर हम लोग गाली देते हैं क्या मेंटेन लगता ही नहीं यार के पचास क्यों अरे पचास क्यों के, के पचास क्यों नहीं लगना धोखाधड़ी है कि नहीं <laughs> है कि नहीं बताइए बीस के होके बीस के नहीं लगना धोखाधड़ी है सो के होके सो के नहीं लगना धोखाधड़ी है सफेद बाल को काला करना धोखाधड़ी है कि नहीं है छुपाना ना कोई ना कोई कहा है छुपाना क्योंकि इसका उपयोग समझ में नहीं आया बाल पहले सफेद होली लो अब क्या करें हाँ जी? ब्लैक करो जी सारा ब्लैक चेक कर ही रहे हो नहीं कर रहे हो तो यह समझ में आ जाए इसका उपयोग हमको समझ में नहीं आया पूरी एजुकेशन में आप बता दो इतने सारे विद्वान बैठे इसका उपयोग क्या है मेंटेन करने को उपयोग मान लिए हम मेंटेन कर लें हमारे बच्चे मेंटेन हो जाएं उनके बच्चों को मेनटेन कर लो उनके बच्चों को मेंटेन कर लो सब सांड तैयार करके घर में पाल कर रखोगे तो दीवारे कम पड़ जाएगी है ना दुनिया कम पड़ गई जी एक एक शान के लिए एक एक देश कम पड़ गया पड़ गया कि नहीं पड़ गया इसका उपयोग होना चाहिए क्या उपयोग है इसका बेहतर तो हो कि हम हमारी परंपरा में हो है क्या बेहतर उपयोग किया पूरा घीस डाला बहुत बढ़िया उपयोग किया ऐसा होना चाहिए कि ना चीज़। ये कपड़ा जैसे मान लीजिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं अभी मेरे को बीस साल हुए इसको खाली है न तो यह हो सकता है कि हाँ आपने बहुत बढ़िया इसको उपयोग कर डाला नहीं मैंटेन करके रखा है तो मेंटेन करके कर रखना समझदारी है क्या मेंटेन करते ही इसीलिए है कि इसका कोई उपयोग हो जाए तो ये शरीर को आप बचपन से सीखे भी हो मेंटेन भी कर रहे हो इसका उपयोग क्या है पता ही नहीं है बोलो दीदी गुपचुप में मत बोलो हम दीवारों के भी कान होते हैं बोलिए जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चों को सांड बना रहे हैं, तो करना क्या है आप बताएंगे थोड़ा सा तो आप पूछोगे तब तो ना बताइए ना तीन दिन से बिना पूछे बोले जा रहा हूँ फिर भी कम पड़ गया <laughs> फिर से बोलता हूं बोल तो मैंने पहले दिया था ये तो खाली टेस्टिंग है आप कितना सुन पाते हो पहले ही कहा कि साध्य के अर्थ में साधन को सीखना और मेंटेनेंस होता है साध्य क्या है लक्ष्य लक्ष्य क्या है जीवन की जागृति होना है जीवन जागृति का मतलब क्या है कोई रहस्य में बात नहीं हो रही है समाधान संपन्न होना है समृद्धि संपन्न होना है अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझना है वैसा जीना है इसका नाम है जीवन की जागृति ये जो मैं है इसको जागृत होना है मैं जागृत होने के लिए इस शरीर के साथ है जागृति का मतलब ये जितनी इनपुट डिवाइसेस हैं इससे हमको एक इन्फॉर्मेशन आती है कि और भी मानव हैं और भी दुनिया है उनमें कोई व्यवस्था है ये सब इंफॉर्मेशन को परसीव करके है ना हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से एक व्यवस्था का ढांचा खाँचे को पहचानते हैं और समाधान सम्पन्न होते हैं और समाधान समृद्धि के साथ जीने को प्रमाणित करते हैं कुल मिलाकर ये साध्य वस्तु है इसके लिए ये सारा सीखना है तो फिर से देखते हैं ज्ञानेंद्रियों का उपयोग क्या है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना इतने काम है इसका जैसे आप अखबार पढ़ते हो जैसे आप किसी दूसरे मानव को सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि कोई मानव भी कुछ कह रहा है उसमें भी कुछ सुख की आशा है मेरे में भी ये शायद वैसी है जैसा ये कह रहा है दूसरे मानव को सुनने से अपने को देखने से दोनों को मिलाने से आपको कुछ समझ में आता है कि धरती पर और भी मानव हैं और वो भी कुछ चाहते हैं शायद मैं भी कुछ चाहता हूं और हमारी चाहना में कोई समानता हो सकती है ये सब बात आती है का कार्यक्रम है ये आँख नाक कान जीप त्वचा से इन्फॉर्मेशन रिसिविंग यंत्र अभी क्या हो गया आँख से देखने लगे और उसी में खो गए अरे आंख होने के लिए नहीं है खोना समझते ना पहाड़ देखा खो गया ठीक आंख है इंफॉर्मेशन को लेने के लिए भोगने के लिए नहीं है आप देखेंगे एक सुंदर सी बात आप समझ सकते हैं मानव का शरीर दो काम के लिए बनाई नहीं है कौन से दो काम एक तो भोगना दूसरा लड़ना मानव में मानव शरीर रचना की अगर हम बात करें जैसे पहले मुद्दा ले लड़ने का जीवों को लड़ना आवश्यक होता है आहार निद्रा भाई मैथुन में, में उनके लिए आवश्यक होता है कैसे पता लगता है क्योंकि वहां पर कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है और उनके शरीर में लड़ने के यंत्र रहते ही है गाय के पास सींग होगा बिल्ली के पास ना नोचने के लिए कुछ होगा किसी के पास क्या होगा किसी के पास क्या होगा मानव के शरीर में लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है दिमाग लड़ने के लिए है दिमाग शरीर में है कि किसमें है दिमाग किसको कह रहे हैं आप सोचना समझना काम शरीर में है कि में में है सोचना समझना काम कौन करता है आप सोचते हो या शरीर सोचता है तो फिर सोचना समझना तो मैं में है शरीर में है तो मानव में लड़ने के लिए एक भी उजाड़ी है।, है बड़े बड़े राजाओं को देखो लड़ने जाएंगे तो पूरे शरीर को कैसे बचाना पड़ता है नाक बचाने के लिए यहाँ लोहे की सलवार लगाते हैं ना गर्दन बचाने के लिए यहाँ पर लोहे की चादर हाथ बचाने के लिए इधर लोहे का इधर लोहे का उसके बाद मर के चले आते हैं हमारे पास लड़ने के लिए कुछ बना ही नहीं है किसी के पास बना हो तो बताना भाई मेरे शरीर में देख के बता रहा हूं हमारे शरीर में लड़ने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है आपके हैं क्या कई सारे जीवों के पास नाखून होते हैं हमारे पास भी नाखून होते हैं कई सारे जीवों के नाखून जो है वो लड़ने के काम आते हैं वो लड़ने के जो काम आते हैं वो खुलते हैं और लड़ाई करते हैं हमारे हमारे शरीर का जो नाखून है वो लड़ने के काम नहीं है उंगलियों को सपोर्ट करने का काम आता है ना काम करने के लिए काम करता है ठीक ज्यादा बड़ा हो जाए तो मजबूत नहीं रहता बहुत कच्चा हो जाता है यहाँ से उखड़ जाता है कई सारे लोग बड़ा कर रखते हैं आए दिन घायल होते है ना आए दिन घायल होते हैं किसी ने बता दिया कि लंबा नाखून अच्छा दिखता है बिल्ली को ये नहीं बताया तो बनाए रहते हैं तो ये समझ में आया मानव के शरीर में लड़ने के लिए यंत्र नहीं हा या ना है यंत्र नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं है आप बताओ मुंह से कैसे लड़ाई होती है ये लड़ाई कैसे होती है मैं इतनी देर से बैठा हूं बोल रहा हूं क्या लड़ाई होगी वाणी है कैसे लड़ता है वाणी से कैसे लड़ता है एक वाणी का तीर यहां चला एक वहां से आया ढाए टकराया दोनों मर गए ऐसा होता है वाणी से कैसे लड़ते हैं बताओ लड़ाई शुरू होती है ना वाणी वाणी लड़ने का चीज नहीं है हा जी माइक लाओ माइक माइक हाँ जी, हाँ जी बताइए वाणी जो है हम्म हेलो वानी जो है उसी के चलते तो पूरा झगड़ा होता है हम्म। अगर वानी ना हो तो कैसे हो, कैसे होता बताइए हमने आपको कोई अपशब्द कह दिया आप उस पर रिएक्ट किए उस पर फिर मैं रिएक्ट किया ऐसे करके झगड़ा बढ़ जाता है तो जरिया तो मेन जरिया तो वानी ही है झगड़ा झगड़ा करने का भी वानी है प्यार करने के भी लिए वानी ही है तो मेन जो ये है वो तो वाणी ही है जो सब कराता है आज ठीक मेरे ख्याल से प्रश्न आप तक पहुंचा नहीं वो ठीक है हमारे अंदर किसी के आदमी के बारे में गलत मूल्यांकन होगा उससे दूसरे आदमी में हम आवेश पैदा कर सकते हैं वो वाणी काम करता ही है वो ठीक है एक्चुअल लड़ने की प्रोसेस में वाणी क्या काम करता है फिर तो आप घूसा लेके दौड़ते हो घूसा मारते आपने हड्डी टूट क्या होगी है, है ना ये समझ में आता है ना तो मानव के शरीर में लड़ने के लिए कोई यंत्र नहीं है आप देखिएगा आपके शरीर में हो तो कोई बात नहीं मानव के शरीर में भोगने के लिए भी यंत्र नहीं है जैसे ही हमारे घर में टीवी आया हमने आंख से भोगना शुरू किया थोड़े दिन में ही आठ दिन में पंद्रह दिन में एक महीने में दो महीने में हमारी आंख ने जवाब देना जैसे हमारे घर में पैसा आया हमने मिठाई खाना शुरू किया पेट ने जवाब देना शुरू कर दिया लोग सोचते रहे एक समय पैसे ही नहीं थे है ना और अब पैसे आ गए चने नहीं थे तो दांत थे तो चने नहीं थे और चने आ गए तो दांत ही नहीं है अब खरे क्या तो मानव के शरीर में भोगने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है इन किसी भी यंत्रों के माध्यम से यदि हम भोगने जाएंगे है ना ये तुरंत ही जवाब दे देते हैं ये समझ में आता है चलिए तो भोगना लड़ना अगर उपयोग नहीं है तो मानव के शरीर का उपयोग क्या है वापस देखते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करना यह काम है क्या इंफॉर्मेशन अस्तित्व क्या है कैसा है मानव क्या है कैसा है सुख क्या है कैसा है सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है इत्यादि इत्यादि ये सारी इंफॉर्मेशन लेने का काम इसका उपयोग है और इसके आधार पर जो निष्कर्ष बना उस निष्कर्ष को प्रमाणित करना ही निष्कर्ष को जीना निष्कर्ष को जीना ही इसका कर्मेंद्रियों का उपयोग है तो शरीर का उपयोग क्या निकला अस्तित्व को समझना और अस्तित्व जैसा है वैसा जीना ही इस शरीर का सदुपयोग है उपयोग है सदुपयोग है ये बात समझ में आती है अभी क्या हो गया जब यह लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो हम इंद्रियों में ही खो गए हैं किसी को हरा कलर अच्छा लग गया वो हरे कलर में डूब गया किसी को कोई मोगरे की गंद अच्छी लग गई वो मोगरे गंद ही लेके घूमता रहता हैं किसी को कुछ अच्छा लग गया किसी को कुछ अच्छा लग गया आंख ना कान जीव में अटक गए आंख ना कान जीव अटकने के लिए नहीं था एक इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिसीव करने के लिए था ताकि मैं प्रोसेसिंग करके ये निर्णय कर पाऊं कि अस्तित्व तो कैसा है मानव कैसा है जीने क्यों है जीना कैसा है इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए यह इनपुट डिवाइस है और उस उत्तर को प्रमाणित करना जीने में प्रमाणित करना उसके लिए यह डिवाइस है ये बात समझ में आई इस विधि से हमको यह समझ में आ सकता है कि यह शरीर हमारा साधन है हाँ जी हम्म हाँ। तो हाँ। तो तो तो तो फिर से बता दीजिए माइक में आवाज आएगी रेडियो पे सुन रहे हैं आपको लोग अस्तित्व के प्रति जो हमारा कर्तव्य को हम जब नहीं निभाते हैं हाँ तो वो निष्कर्ष के रूप में आता है हाथ पैर मान लो चार होता है या जो भी होता है या नहीं होता है हाँ नहीं भी होता है तो भी हाँ अगर गलत निष्कर्ष बन गए तो गलत निष्कर्ष को जीते हैं यदि सही निष्कर्ष बनेंगे तो सही निष्कर्ष को जीते उपयोग किसको कहेंगे सही निष्कर्ष को कहे या गलत निष्कर्ष को कहे सही निष्कर्ष पे हाँ पे। ये ठीक है ये बात समझ में आई हाँ जी भाई पीछे माइक भिजवाई बेटा जो हो रही हैं उसमें कोई प्रश्न आ रहे होंगे तो तक तक तो बारे में हाँ जी बताइए मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल से आ, मैं ये अटेंड कर रहा हूँ हाँ किसी भी दर्शन की कुछ शब्दियाँ होती हैं स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जी आ, और हम जब ये कल से स्टडी कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस दर्शन की कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनका कुछ विशेष अर्थ निकल के आ रहा है जी न्याय का जो हम अर्थ समझ रहे थे अभी तक हा ठीक है टू गिव सम्यू ऑन दी बेसिस ऑफ नीड मेरिट एंड राइट बट यहाँ पे न्याय का जो मतलब समझाया जा रहा है वो ये है कि आ, समाधान और संबंधों में जो परस्पर निर्वाह कर सके वो न्यायपूर्वक जीने की बात कर रही है कर रहे हैं आप पहला क्वेश्चन ये था दूसरा तो क्या ये शब्दावलियों के लिए हमें कुछ स्पेश अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत है और दूसरा कि जो आपने भोगना और लड़ना बताया तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा तो कि भोगने का क्या, क्या मतलब आप यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या किसी वस्तु के उपयोग से है और लड़ने का मतलब क्या हम फिजिकली जब इन्वॉल्व होते हैं उसको लड़ना मान रहे हैं या एक, एक युद्ध की संकल्पना ये भी है कि हम फिजिकली नहीं भी लड़ते हैं तब भी जैसे कि बाबा जी बता रहे थे कि वाक युद्ध की वो बात कर रहे थे तो एक युद्ध में वो भी आता है तो हम यहाँ लड़ने का मतलब सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चल रहे हैं या आर्म्स के द्वारा और जो भोगने का क्या मैं वस्तुओं की उपयोग बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका जोरदार ताली आपके लिए ये दोनों प्रश्न है बहुत स्वागत ही है ये समझने के आशय से पूछे जा रहे हैं देखिए अभी तक जितनी भी भाषा हमने बनाई है मानव ने जो भी भाषा बनाई वो मानव की चाहत के अनुसार बनी है चाहत के आधार पर अभी तक हमने बहुत सारी शब्दावलियां भाषा को बनाकर रखा हुआ है चाहत की पूर्ति के लिए भी भाषा बनाया है अब चाहत की पूर्ति में जो भाषा है उसमें कंसिस्टेंसी का अभाव है तभी चाहत की पूर्ति नहीं हो पाई है देखिए कितना सुंदर बात है मानव का मानव कितना सुंदर भी है देखने की बात है हिंदुस्तान का आदमी भी विश्वासपूर्वक जीना चाहता है जापान का आदमी भी विश्वासपूर्वक जीना चाहता है अमेरिका का आदमी भी विश्वासपूर्वक जीना चाहता है इंग्लैंड का भी विश्वासपूर्वक जीना चाहता है हिंदुस्तान में विश्वास को हमने हिंदी में विश्वास नाम दिया अंग्रेज में उसको अंग्रेजी ने कुछ और नाम दिया दोनों ने मिल बैठ के तय नहीं करा कि तुम विश्वास बोलोगे मैं उसको ट्रस्ट बोलूंगा ऐसा नहीं तय किया दोनों ही इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हैं और ग्रो होकर भाषा वहां पहुंची जिसको हम कह रहे हैं कि चाहत के रूप में कामनाओं को व्यक्त करने के लिए हमने सारी भाषाएं बना ली हैं। फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए भाषाई आई ये विश्वास क्या है अब इसकी बात आई यहां पर जाकर अभी अपने बीच में पूरे मानव जाति में काफी दिक्कतें यहां बैठी हुई है विश्वास की एक सौ ठीक तो यहां पर जागृति के आधार पर नागराजी को जो जागृति हुआ स्थिति में वो जागृत हुए समझे उसके आधार पर अब उनको विश्वास कैसा दिखाई दिया उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है कल उसको हम समझने वाले तो ये बिल्कुल ठीक बात है जैसे न्याय को यहां अलग तरीके से देख रहे हैं आप इस मेरे जबकि न्याय को वो ठीक से बताया नहीं उसके बाद भी आपको कुछ सेंस हुआ है इसके लिए मैंने आपको ताली बजाया तो न्याय को अभी हम क्या मानते हैं अन्याय होने पर अन्याय होने पर उसके जो भी ड्यूज हैं उसको मिल जाना चाहिए उसको न्याय कहते हैं अभी तो हर बार न्याय के पहले अन्याय होना जरूरी है कैसा उल्टा हो गया कैसा उल्टा फस गया है ना अभी समझ में आया न्याय न्यायपूर्वक जीना है इसका मतलब क्या हुआ हर इकाई का कोई निश्चित उपयोग है निश्चित प्रयोजन है मानव का कोई निश्चित दायित्व है कर्तव्य है उसको पहचानना और वैसे जीना इसको बोलते न्यायपूर्वक जस्टिफाइड जीना जुडिशरी के साथ जीना यह कुर्सी का उपयोग क्या है बैठना और आपसे बात करना आपसे ठीक से बात नहीं हुआ तो कुर्सी के साथ न्याय हुआ क्या हो ही नहीं सकता है तो कुर्सी के साथ न्याय करने जाएंगे तो आपसे ठीक से बात होना जरूरी है तो पूरी शब्दावली है वापिस परिभाषा के रूप में है तो नागराज जी क्या किए शब्द वो लिए परिभाषाओं को फिर से बना के दिए है।, है ना उसको ये जो आगे के अध्ययन शिविर होते हैं उनमें हम लोग पढ़ाते हैं समझाते हैं और अभी भी उसी के अर्थ में कुछ कुछ बात हम आपके साथ कर ही रहे हैं इसीलिए मैंने पहले दिन कहा कि शब्द परंपरा से आए हुए हैं और परिभाषाएं जो हैं वो अभी जागृति के साथ एक नई व्याख्या के साथ खड़ी हुई है उसमें कई सारी व्याख्याएं पुरानी व्याख्या से जुड़ी रहती हैं ये भी नहीं कि एकदम अलग हो है ना पहले भी लोग कुछ समझे वो वाला भाग भी जुड़ा ही होता है पहली बात यह हो गया दूसरी बात हो गया लड़ना लड़ने की पहली शुरुआत है मानसिक विरोध से मन में विरोध जैसे ही हमारे मन में विरोध आया हमारा शरीर भी इस विरोध को झेलने के लायक नहीं है आपके अंदर आवेश आया आपके अंदर तमाम सारी हार्मोनल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है इसी को मैं कह रहा हूं कि हमारा शरीर लड़ने के लिए नहीं बना है अभी आप फिजिकली भले उठ के आप मारने नहीं गए हो तो भी उसका प्रभाव शुरू हो गया है उसका प्रभाव शुरू हो गया एक बार भी यदि आपको आवेश आता है कितने हार्मोन का लॉस होता है उसका अध्ययन हो चुका है विज्ञान ने इसका अध्ययन कर लिया एक बार भी आपके अंदर ग्रीड आता है लालच आता है तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है कितना क्षय हमारे शरीर में कितनी सेल टूटती है यह इसका भी अध्ययन अब हो गया है तो ये कोई नई चीज नहीं है तो अब आ चुके है इसको आप अध्ययन कर सकते हैं मानसिकता में कुछ बदला हमारे शरीर में हार्मोनल डिसऑर्डर शुरू हो गया आप कितना भी हार्मोन की गोली खा लो क्योंकि यह शरीर लड़ने के लिए बना ही नहीं है दूसरा मुद्दा आया भोगने के लिए भोगने का मतलब क्या हुआ हम खाना खाते हैं कोई भी खाने में कोई स्वाद होता ही है वो जीव को पता चलता ही है हमको खाना खाते हैं पता चलता है खाना खा लिए खाने से जब सुखी होने जाते हैं तब क्या होता है जीप पर अत्याचार करते हैं। इसको कहते हैं भोगना और जैसे जीप के साथ अत्याचार होता है वैसे ही अपना शरीर जीप जवाब दे देता है पेट जवाब दे देता है है ना हाथ पैर वाणी ज्ञनेन्द्रिया ताग किसी से भी यदि हम किसी भी प्रकार का भोगना शुरू करते हैं मतलब सुखी होने के लिए इनका उपयोग करते हैं इन यंत्रों को भी सुखी होने के लिए जैसे नाक से गंध से सुखी होना एक आदमी ने गुलाब की गंध सूंघी अच्छा लग गया अब वो क्या करता है पूरे समय गुलाब लगा लिया ये फूस फूस कर लिया अब ये क्या हो गया ये नाक के साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है और क्यों कर रहे हैं हम हम उस गंध से सुखी होना चाहते हैं जबकि नाक में एक गंध को पहचानने की प्रक्रिया है जहां पर भी यह शरीर है वहां वातावरण ठीक है कि नहीं उसको पहचानने के लिए कार्यक्रम है अब जब भोगने में लगा देते हैं अब फुसफुस मार लिया उससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है पक्का मान लो क्योंकि जितनी भी गंध आप एक्स्ट्रा गंध लगाते हो जो नेचुरल नहीं है वो सारी गंध आपके शरीर में घुस जाती है और वो किडनी के द्वारा फिल्टर होती है और किडनी खराब होती है घुटने खराब होते हैं ये दिखते ही है जैसे ही हमने चने इकट्ठे करे दांत ने जवाब दे दिया ये जो सेंटेंस कहा उसका मतलब यह है क्योंकि भोगने जाते हैं ये शरीर इस लायक बना ही नहीं है आप भोग ही नहीं सकते भोगने की तमाम इच्छाएं हमारे पास है मेरा इतना बड़ा घर हो इतनी गाड़ियां हो है ना आप नहीं भोग सकते हैं आपकी सबकी कंजम्पशन कैपेसिटी कम है आपके शरीर की कंजम्पशन कैपेसिटी कम है प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है यू कैनॉट कंज्यूम वॉट यू प्रोड्यूस एक आदमी चार रोटी पहले खा ले क्या खा ले पहले पहले खा ले बनाना बाद में चार रोटी खाकर चार घंटे यदि रोटी बनाएगा कितनी रोटी बना सकता है चार सौ पांच सो चार सौ पांच सौ खा सकता है सी द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना बॉडी बिना मेके काम नहीं कर रही ठीक हमारा सबका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है कंज़म्पशन कैपेसिटी कम है सोचिए कितना उल्टा हम सोच रहे हैं कितना उल्टा हम सोच के बैठे जनसंख्या बढ़ रही है तो खाना कम हो जाएगा ये उल्टा सोचे सीधा सोचे जनसंख्या बढ़ेगा तो एक पेट बढ़ेगा तो दो तो हाथ भी बढ़ेंगे प्रॉब्लम कहां पे है मानसिकता नहीं बनी उसका प्रॉब्लम है जनसंख्या का प्रॉब्लम नहीं है अगर जनसंख्या भी कोई प्रॉब्लम है तो मानसिकता के कारण ही है यह समझ में आया जनसंख्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक <coughs> जनसंख्या अधिक है कम है तो भी वो किसी मानसिकता के कारण ही है प्रॉब्लम मानसिकता में ही है हाँ जी आखिरी प्रश्न ले लें समय हो गया छः पाँच हाँ जी बताइए हेलो किसी भी सिस्टम uh, की कोई कैरिंग कैपेसिटी है या नहीं है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर आबादी बढ़ती है तो उसकी बहुत सारी डिमांड्स भी आती हैं साथ में मतलब कोई लिमिट है या नहीं है कारण क्या है आबादी बढ़ने का कारण क्या है सबके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है <coughs> कारण में जाना पड़ेगा ठीक है एक सज्जन आए शिविर में आते हैं है ना मैं कुछ भी बोलू कारण क्या है बोलते सर एक ही कारण पॉपुलेशन समाधान नहीं सर एक कारण पॉपुलेशन अमीरी गरीबी सर एक कारण पॉपुलेशन पॉल्यूशन सर एक कारण पॉल्यूशन पॉपुलेशन अब हम भी तंग आ गए क्या करें लंच ब्रेक हुआ उसके बाद मैं एक पुड़िया ले आया उनने बोला एक ही प्रॉब्लम है क्या पॉपुलेशन मैंने कहा पुड़िया खाओ बोले क्या है मैंने कहा जहर एक खाओ पॉपुलेशन कम करो आगे बढ़ना तो शिविर बड़े नाराज हो गए अभी क्या हो गया अपने को छोड़कर दूसरे आदमी पॉपुलेशन अपने को छोड़कर दूसरा आदमी पॉपुलेशन भीड़ यार शहर में इतनी भीड़ हो गई अबे तू भी तो है इसमें नहीं नहीं मैं तो इंसान हूं बाकी भीड़ है एक तो यह समझना चाहिए भाई का प्रश्न बहुत जेन्यून है है ना इतना सिंपल नहीं है किसी पॉपुलेशन के कारण हो गया अगर पॉपुलेशन भी कोई प्रॉब्लम है तो किस कारण आज रेसिस में खत्म हुआ क्या हिंदू को लगता है कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है उसको बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो मुसलमान या ईसाई हमार को मिटा देंगे ईसाइयों को लगता है कि ठंडे देश में रहते वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उनको लगता है कि कुछ भी करके ईसाइयों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी नहीं तो मुस्लिम कब्जा कर लेंगे तो उनकी सरकारें बच्चा पैदा करने पे स्कीम चलाती हैं। दो बच्चा पैदा होने पर ये फ्री तीन बच्चा पैदा होने पर नौकरी में ये फ्री चार बच्चा होने पर ये प्रमोशन छह बच्चा कर लो तो ये ऐसा करते हैं कई कंट्री में आज भी ये भैया भी ये कंट्री से आए वहां भी यही होता रहता क्या पता ठंड का प्रभाव है कि बच्चे पैदा नहीं होते क्या मालूम क्या होता है? वो पता नहीं चला लेकिन कुछ तो होता है फर्टाइल लैंड नहीं उधर उथ एशियन लैंड बड़ी फर्टाइल है धड़ाधड़ यहां कैलेंडर छपते रहते हैं, ठीक इसको देख के अपने आप ही वो डरते रहते हैं साउथ एशिया में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या करो अब वो कई सारा उपाय करते हैं। पहले तो कन्वर्जन कराओ क्या करवाओ अब चलता काम वहां से टॉप लेवल पे डिसाइड हो गया एक, एक प्रोग्राम शुरू हो गया कन्वर्जन हिंदुओं को मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए ये वर्ल्ड लेवल पे काम चालू होता है नीचे वालों को कई बार पता ही नहीं चलता है उसमें बेचारे कई बड़े जेन्यून लोग को भेज दिया जाता है बड़े ईमानदार से होते हैं गाँव में जाओ गरीबों की सेवा करो गरीबों की सेवा में ही भगवान है ऐसा सिखा उनको भेज देते हैं वो बेचारे सिस्टर और फादर कई बार ओह सेवा हमारे बाइबल में लिखा है सेवा करना चाहिए वो सेवा करती रहती है गाँव बहुत जेन्युनली करती रहती है उनको पता ही नहीं कि काय के लिए कर रही किसके कहने से कर रही क्यों कर रही जाके गांव में पता नहीं कहां कहां जाके जहां सरकार नहीं पहुंच रही वहां जाके उनके खुल गए चर्च वर्च और काम चालू हो गया ठीक अब उसके बजे और पचास बातें हैं उसको अपने नहीं जाते तो कन्वर्जन एक प्रोग्राम चलाते हैं <coughs> है ना दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं एक और दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं क्या करते हैं मारना है है ना सीधे सीधे आदमी को ख़त्म ही करना है सीधे सीधे खत्म करना है अब सीधे सीधे खत्म करने जाते हैं तो आजकल यून हो गया है ना वर्ल्ड ये आपका मीडिया हो गया उसकी बहुत शिकायत होती है सीधे सीधे किलिंग अब बहुत बुरा चीज हो गया है अब क्या करते हैं इनडायरेक्ट किलिंग करना है ऐसा कुछ कर दें देउथ एशियन कंट्री में जिससे कि इनके शुक्राणु की संख्या ही कम हो जाए सारा न रहे बास ने बजे बांसुरी तो स्पम काउंट कर से से कम किया जाए कैसे ना बने इसके लिए पूरा योज, योजना है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम है पल्स पोलियो दो बूंद बच्चे को जब बचपन में पिला दो तो नपूं संगी हो जाए बच्चे पैदा ना हो है ना और हमारे यहां के बड़े बड़े लोग बोलते हैं दो बूंद हाँ, है जिंदगी की जिंदगी की नहीं है वो पता ही नहीं हमको से पैसे लिए आपने बोल के चले गए क्या क्या हाँ कौन क्या बोला वास्तविकता है सर इस पर लंबी बात करेंगे हाजी अच्छा क्या लेकिन वो पर्याप्त नहीं है बच्चे को नहीं पिलाया वो पर्याप्त नहीं है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है भाई खा पाकि तैयार हो जाएगा हा वो जोड़ना जरूरी है ये ठीक समझ में आया इसको ठीक से अध्ययन करिए मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो लंबी चर्चा हो जाएगी तो पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो भय के कारण बढ़ रही है दूसरा तीसरा मुद्दा ले आते हैं तीसरा मुद्दा क्या है हमारा वंश का नाम ही खत्म हो जाएगा हमारे वंश का नाम खत्म हो जाएगा लड़की पैदा होगी लड़का नहीं होगा तो क्या होगा बुढ़ापे में हमारे को ध्यान कौन रखेगा बुढ़ापे में हमारा ध्यान कौन रखेगा <laughs> <laughs> <coughs> कामना तो है कि रखेगा लेकिन सांड को को कभी ध्यान रखते देखा है आपने <laughs> है ना इन कई भय से पॉपुलेशन बढ़ रही है फिर किसी भी सिस्टम में किसी भी सिस्टम का एक लिमिट तो होता ही है क्या लिमिट है भाई अभी इसको अपने को आंकलन करना पड़ेगा जैसे इस जमीन पे हम जहां रहते हैं यहां रहते थे अभी रह रहे हैं अपन अभी हमको भी आंकलन नहीं था धीरे धीरे हमारा आंकलन बढ़ रहा है जिसकी ये ज़मीन हम लोगों ने खरीदी वो आदमी को जमीन कम लगती थी उसने एक नौकर रख रखा था उसको भी कम लगती थी दो लोगों को ही कम पड़ती थी हमने उससे जैसे जैसे है ना जुगाड़ तुगाड़ बिठा के पैसे वैसे बिठा के ले ली ठीक हमको लगा कि इनको कम पड़ती शायद हमारे को कम नहीं पड़ेगी और हमको लगा कि शायद पाँच सात परिवार मतलब बीस पच्चीस लोग यहाँ पर रह सकते हैं पंद्रह एकड़ में ऐसा हमको लगा ऐसा अनुमान था हमारा ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन कुछ थी ऑब्जर्वेशन होना बचा था जब हमने काम शुरू किया तो आज यहां पे 107 आदमी रहता है कितना आदमी रहता है और आप लोगों के 200 सवा 200 लोग आने के बाद आज हम लो लोग साढ़े तीन सौ पौने चार लोग यहाँ रह रहे हैं गांव में पता भी नहीं चल रहा है अगर समझदारी के साथ जिएंगे तब सिस्टम क्या चीजें समझ में आएगा और सिस्टम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या हो है पता चलेगा समझदारी विहीन मानव को लेंगे तो कोई सिस्टम का जो भैया पूछ रहे हैं कि क्या उसका एक है ना ऑप्टिमम क्या यूज होता है उसको हम कभी पता ही नहीं कर सकते अभी मेरे को लंच में एक भाई बोले थे तीसरे दिन तो ऐसा लग रहा है कि हम सब यहीं के हो गए हैं मैंने कहा यकीन मानिए अगर आप यहां सालों भी रह ली तो ऐसे चलता रहेगा ये क्योंकि हर एक आदमी अगर एक पेट लेके आता है तो दो हाथ लेके आता है और समाधान मेरे पास है उसके बाद देखिए कितना काम करता है कितना काम करता है फिर जमीन कम नहीं पड़ती है आज हमारे पास 107 आदमी होने के बाद इतने सारे काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ही दुनिया में एक बड़ा भ्रम फैला रखा है बेरोजगारी है ही नहीं बेरोजगारी नाम की कोई चीज ही नहीं है यह सब भ्रम फैलाया हुआ है इतना काम है महाराज रोजगार की कोई कमी नहीं है हम सबको शोषण करना है सांड बनना है लड़ना है काम नहीं करना है तब जाकर यह सारा बेरोजगारी का मामला खड़ा होता है इतने काम है हमारे लोग बढ़ गए तो काम बढ़े हैं घटे नहीं है, है ना पर कैपिटा भी काम बढ़ गए हैं टोटल भी काम बढ़ गए हैं और काम शेयर भी हो गए मैं देखा एक सात आदमी होने के बाद हमको लगता है कि सौ आदमी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्स और ये जो ह्यूमन बींग है जब तक ह्यूमन जागृत नहीं होता है तब तक ये नेचुरल रिसोर्स के साथ हम एक ऑप्टिमम सिचुएशन का आंकलन ही नहीं कर सकते हैं। अब तो मुझे लगता है अब तो मुझे ऐसा लगता है ये धरती पे आराम से जितनी जनसंख्या अभी है उससे डबल भी हो जाए तो भी रह सकते हैं लेकिन जरूरी किस बात की है समझदार होने की न्यायपूर्वक जीने की न्यायपूर्वक जीने लगेंगे जाति प्रथा वंश प्रथा से मुक्त होंगे अपने आप ही पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाएगी हमको क्या जरूरत है इतने सारे बच्चे पैदा करने के अब हमारे यहां पर जैसे हम लोग रह रहे हैं है ना तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं हम सबको माता पिता बनना अनिवार्य है बच्चे पैदा करना अनिवार्य नहीं है क्या कहा आज बच्चे पैदा हो रहे हैं माता पिता गायब हैं माता पिता होने का मतलब क्या है कल समझेंगे है ना तो बच्चे तो पैदा हो गए अनाथ बच्चे पैदा हो रहे हैं यह बहुत कड़वा शब्द है ताकि आपको रात में नींद ना आए इसके लिए कहा जा रहा है ताकि आप जगें आज सारे बच्चे अनाथ पैदा हो रहे हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं है समाधान उनको चाहिए समाधान माता पिता के पास है ही नहीं बच्चे पैदा होते से अनाथ ठीक है कल मुलाकात होती है कल सुनते हैं इन चीज़ों को ठीक से नमस्कार धन्यवाद